बालक में हल्का सा हल्का हेलो ठीक है तो बालक में जन्म से ही रोल मॉडल को तलाशने की इच्छा रहती है क्योंकि उसमें सुख नाम की चाहत रहती है और सुख की चाहत से ही वो सभी को देखता है है ना और जिसमें उसको सुख भास जाता है उसको अपना रोल मॉडल मानता है और एक समय बाद उसको ये दिख जाता है कि इसके पास सुख नहीं है तो वो वहाँ से उसका दिल टूटता है और फिर वो अगली जगह पर पहुंचता है किसी और को पहचानने की जाता ये नेचुरल घटना है इसमें कुछ भी अननेचुरल नहीं है अलग से कुछ करना नहीं है अगर ये बात हमको ठीक से समझ में आ जाए कि ये नेचुरल प्रक्रिया है जब भी हम किसी भी विधि से प्राकृतिक नियमों को अध्ययन कर ले जाते हैं अभी ये मानव के बारे में अध्ययन है ये अब तक नहीं हुआ क्योंकि आदर्शवादी विधि से और भौतिकवादी विधि से मानव को समझाई नहीं गया स विधि से मानव समझ में आ गया अस्तित्व में मानव का दिन स विधि से तो समझ में आया तो ये प्रक्रिया हमको दिखने लगी ये सहज प्रक्रियाएं है हमको अलग से कुछ क्रिएट नहीं करना है हमको इस धरती पर अलग से कुछ भी क्रिएट नहीं करना है एवरीथिंग वट एवर इज क्रिएटेड उसको समझना है और उसको अपने जीने के अनुकूल उसको बनाना है तो समझना और उसके अनुकूल बनाना इतनी बात बनी उसी का नाम ज्ञान बोलो विवेक बोलो विज्ञान बोलो या कलाएँ बोलो कलाकारी क्या है कलाकार यह है कि प्रकृति में कोई चीज़ उगती है हमने खेती करना शुरू कर दिया ये एक प्रकार की कलाकारी आर्ट है बिल्डिंग हमने बना ली एक प्रकार की आर्ट है बिल्डिंग मतलब प्रकृति में कोई नियम है उस नियम को हमने समझ को को कोई ना कोई कोई ना कोई चीजें बना ली उसका नाम बिल्डिंग है ये ये इलेक्ट्रिसिटी प्रकृति में पहले से ही है हमने उसको ये लैंप लूम्प बना लिया सब कला है एक कपड़ा बना ले एक कलाकारी है ये भाषा बनाए कलाकारी तो प्रकृति के नियम को पकड़ पाए और उस नियमों के साथ मानव की जिंदगी को डिजाइन करना ये हमारा अपना क्रिएटिविटी है। जो, है जो है उसके साथ अपनी एक्टिविटियों को बना देना उसका नाम क्रिएटिविटी क्रिएटिविटी डजेंट मीन दैट यू यू हैमथिंग है ना आप कुछ क्रिएट नहीं करते ठीक व्हाट एवर इज ऑलरेडी क्रिएटेड इन द एग्जिस्टेंस इन द नेचर दैट यू कैन अंडरस्टैंड एंड योर लाइफ कैन यू कैन मैक है ना कंपेटिबल टू दैट या अपने लिए उसके लिए कंफर्ट को बनाना या शिक्षा को बनाना वो हमारा क्रिएटिविटी है किस प्रकार से हम उसको उपयोग कर लेना वो सुंदरता की बात है वो आर्ट की बात है ये समझ में आती है तो सुंदरता विहीन कोई मानव जाती नहीं रहने वाली हाँ जी माइक ऐसा किया जाए कि नाक की हवा ना आए हेलो जी सुबह ये जैसे ये जीना क्यों जीना कैसे जीना क्या सो yes. so, जब मानव धरती पे आया होगा उसका मेधस्तंत्र ऑलरेडी डेवलप्ड है हाँ जी तो ये सवाल तो उसने सबसे पहले पूछा ही होगा कि ये क्या है क्यों है और कैसे है बहुत बढ़िया तो उसी समय इसको दर्शन क्यों नहीं हुआ और ये चीजें ना। <coughs> नहीं हुआ ये तो समझ में आया दिक्कत नहीं है ना अब ये ये भी समझ में आया कि ये ज्ञान कब होता है अनुसंधान कब घटित हुआ होता है वो बताया था उसकी पूरे मानव जाति के अर्थ में जब तक पीड़ा नहीं बनती है एक अकेले आदमी के लिए पीड़ा कोई उत्तर पूरी मानव जाति के लिए है और जिज्ञासा सिर्फ व्यक्तिगत हो पूरे गांव के गांव के लिए कोई उत्तर है और और जिज्ञासा सिर्फ व्यक्तिगत हो ये कॉम्पिटेबिलिटी है ये तो नहीं बना ये बात समझ में आ रहा है ना तो जो उत्तर से संपन्न होने के लिए जो पात्रता चाहिए है ना और वो उत्तर के अनुसार ही पात्रता हो सकती ना अगर मानव जाति का, का लेकर ले मेरा प्रश्न है तो मानव जाति के अर्थ में मेरा उत्तर तक पहुंचूंगा ना मेरा सिर्फ अपने तक ही है तो अपने तक क्या ढूंढेंगे तो वो मिला ही ना कहा से शुरू किए जीव से देखना शुरू किए तो मानव में जो हम बात कर रहे हैं बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि मानव में श्रेष्ठताओं को पहचानने के लिए कहीं न कहीं से हम कड़ी बनाते ही हैं शुरू करते हैं एक दूसरी बात ये समझ में आ जाए कि ये सारा कुछ सिद्धांत प्राकृतिक है प्राकृतिक विधि से ये सब होने वाला है आज भी हम जो कर रहे हैं ये काम भी प्राकृतिक है ये अप्राकृतिक नहीं है प्राकृतिक प्राकृतिक को आगे हम अंतर करेंगे यहाँ पर यह समझ में आ जाए कि मानव में पहले से ही है ना ये अपने चाहनाओं के अर्थ में चीजों को पहचानने की कार्यक्रम है ही एक बालक वहां से शुरू ही करता है अगर हम बालक का ठीक से अध्ययन करते हैं तो हम बाकी चीजों को ठीक से समझ पाएंगे और वो बालक का अध्ययन तभी हो पाएगा ठीक से जब हमारे को अस्तित्व में मानव का क्या, क्या रोल है वो समझ में आएगा और उसी अर्थ में बालक समझ में आएगा आप बोले ना गोल गोल घूमते लगता है गोल गोल घूमने का मतलब इतना निकलता है कोई अकेले में पेन चीज समझ में नहीं आने वाली जैसे आप बोलोगे पेन क्या है मैं बोलूंगा बोर्ड देखो बोर्ड क्या होता है आप बोले घुमा रहे हमको घुमा नहीं रहे तो पेन को समझने के लिए बोर्ड को समझना बोर्ड को समझने के लिए लिखने वाले को समझना लिखने वाले की नीयत क्या है उसको समझना और देखने वाला कौन उसको समझना और ये सब मिलाकर ये सब मिलाकर कोई प्रयोजन है लिखने लिखाने का तो उसको उसको समझे बिना पेन को कैसे समझेंगे और ये सब की चाहत आप में है वो खूटी अपने में देखो तो वहां से फिक्स करोगे पेक तो फिर ये आगे सब समझ में आएगा नहीं तो गोल गोल लगेगा कभी ये बोलते कभी वो बोलते कभी ऐसा लगेगा कि हमको घुमाते जा रहे हैं कुछ घुमा नहीं रहे घूम रहे हैं उसको समझ लीजिए तो क्या समझ में आया बालक में पहले से ही ये प्रवृत्ति रहती है क्या प्रवृत्ति रहती है कामना सुख उसमें रहती है हम उसको पैदा करते हैं रहती है हमको उसको पैदा नहीं करना है ध्यान दिलाना हो सकता है कि तुम्हारी कामना क्या है नहीं तो क्या होता उसको इंट्यूशन तो होता रहता है उसका लेकिन वातावरण उसके अनुकूल नहीं मिलता है तो दीदी उसको हम ध्यान नहीं दिला पा रहे है ना तो हमारा पहला घाट यह बन सकता है कि तुम्हारी कामना क्या है वो ध्यान दो जरा तो इंटन की बात जो चीज इंटीटिव आने वाली है वो आपके मुंह से आने वाली है अब उसको कैसा लगा यार ये तो मेरे मन की बात हो रही यहां पर आकर कई बार लोगों को लगता है आज यही चल रहा था आपने इसका उत्तर दे दिया तो जो इंटीटिव से अभी हम उसको रहस्य मिले गए उसको अब हम परंपरा में रहे हैं तो बालक के अंदर जो भी इंटीट्यूट कुछ होने वाला हो है छोटा बच्चा भी कभी देखोगे एकदम ऐसा क्या हो रहा है किधर चल रहा है क्या जा रहा है वो सोचने का था वो भाषा उतनी नहीं हो भले ही तो इसका मतलब है कि जो एंटीट्यूट्यू अभी कुछ हो रहा था उसको हम अब भाषा में लाए मतलब उसकी जो चाहत है उसकी तरफ हम ध्यान दिला पाएंगे एग्जेक्टली आप क्या चाहते हो माइक माइक मैन कौन है अभी यहां पर आइए उन्नी गांधी जी भैया उन्नी गांधी जी नहीं उनको दीजिए ना वो थोड़ा दौड़ेंगे यहाँ आ बेटा मतलब ऐसा कहा जा सकता है कि जो इंट्यूशन है हाँ। उसका चाहत से बहुत बड़ा संबंध है कि जब चाहत पूरी होने लगती है तो वो क्वालिटी मैनिफेस्ट अपने आप हाँ। आने लगती है इंट्यूशन वाली ठीक बात क्योंकि इंट्यूशन हर एक को होता है सबको होता है परंतु क्या होता है की राइट right या रोंग जो होता है कई बार मेन्यटेड भी हो जाता है वही ना उसको तो देखो वो सारी बात है ना वो पहले भाषा माना जरूरी है हाँ। उसका भाषा नहीं बन पा रहा है तो कैसे करेंगे भाषा बन गया तो उसका अर्थ बनना चाहिए तो अर्थ बनने के लिए कंसेप्टे कंसेप्ट भी कल्पना में आ जाएगा तो फिर नहीं बन पाएगा, तो वास्तविकता के साथ इतना इतना कॉम्प्लेक्स है तो वहां से ये फिर बनेगा तब तो एंटीट्यूनेस जो है उसी की बात हो रही है यहाँ पर तब तो वो तो खोटी हड़ गई कि मैं आपके मन की बात कर रहा हूँ तब तो आप मेरे साथ समझ पाओगे नहीं तो आप, आपको लगे घूम रहे तो वो पहली खोटी क्या घड़ेगी चाहत दूसरी खोटी क्या घड़ी भाषा तीसरी खोटी घड़ी अर्थ ये खुटिया गाड़ने का काम है तो अभी भाषा से हम गोल गोल घूम रहे हैं तो चाहत के साथ भाषा जितनी बातें हैं कही जा रही है यदि उसको चाहत के साथ हम सुनने समझने के पहुंचते हैं तो अर्थ तक पहुंचने की बात बनती है अपने चाहत का पेग नहीं गाड़ोगे तो फिर वो डाइल्यूशन हो गया कहीं के कहीं चले गए तो चाहत धन भाषा धन अर्थ बनने की बात बनी तो ये खुटियों से निकल के चले बालक में ये प्रक्रिया पहले से ही। जैसे बालक जब शुरू कर रहे हैं अगर हमको समझ में आ गया समझ माने में आने का मतलब वही अस्तित्व में मानव क्या है उसको समझ के हम फिर अब बालक को देख रहे हैं तो बालक को देखने पर हमको ये समझ में आया कि उसमें चाहत है ही अब देखिए क्या होता है कितना खूबसूरत है जैसा भी मैंने मां का उदाहरण लिया तो बच्चा जिसको सुखी मानता है उसका क्या करता है अनुसरण पहली स्टेज ये क्या स्टेज की बात कर रहे हैं परंपरा की बात कर रहे हैं अध्ययन की बात कर रहे हैं, समझने की बात कर रहे हैं, उसकी स्टेप्स बता रहे हैं। पहला है अनुसरण तो बालक ने मां को ठीक माना है ना अपने सुखी होने के अर्थ में उसकी पहचान करी तब क्या हुआ आप देखेंगे कि वो उसका अनुसरण करता है अनुसरण का अंग्रेजी में बोलेंगे तो इमिटेट करता है वो समझता नहीं कि क्या हो रहा है लेकिन जैसी माँ बोलती है वैसा वो बोलता है जैसी माँ खड़ी रहती है वैसे वो खड़ा रहता है जैसा माँ लोगों की सेवा करती है वैसा वो सेवा करता है सारा का सारा का काम जो मां करती है है है उसको करता करता रहता है। वो कोई गलती करता है? इसमें कोई गलती नहीं होती है फिर आप एक दिन उसको विद्यालय भेज देते हो विद्यालय में भी उसको टीचर अच्छी लग गई लगी जाती किसी को टीचर अच्छे लग जाए उसके बाद फिर वो है ना घर में भी आके है ना बोर्ड लगा के देखो ऐसा ऐसा करेगा ना छोटा छोटा बच्चा मनता है वो अनुसरण करता है उसका उस, है ना अनुसरण अनुसरण का मतलब इमिटेट करना जो बोलते हैं उसको बोलना जो करते हैं उसको करना इमिटेट का क्या मतलब निकला जो सुना सुने वे को बोलता है ना? करे वे को करना ये नेचुरल प्रोसेस तो जैसे अनुसरण आया तो जैसे दो पीढ़ी है अपन ये दो पीढ़ी के लाइन चलते हैं ना तो उससे अपने को समझ में आ जाएगा एक पीढ़ी जिसके हम बात कर रहे हैं माँ है ठीक दूसरी पीढ़ी है है ना वो यहाँ तक तो अलाइनमेंट रहता है माँ को भी लगता है बच्चे मेरे बहुत बढ़िया है एकदम बढ़िया क्योंकि अलाइनमेंट मिलेगा तो बड़े बढ़िया लगता है है ना यहाँ तक अलाइंट है और धीरे धीरे वो समय आने वाला है जब माँ के ऊपर ये आने वाला है क्या आने वाला है गाज गिरने वाली है अब माँ की भ्रमित माँ की मानसिकता क्या है वो भी समझ लेते हैं विकल्प की बात है समझ चाहिए कहा से चला वो बच्चा भी माँ ही था माँ भी पहले बच्चा था माँ को अपना माना फिर माँ में सुख नहीं दिखा तो ये सब करके पहुंचा एक समय यहां पहुंच गया कि कोई मेरा कोई है ही नहीं तो आप तो कोई घोड़े पे सवार आएगा और वही मेरे को ले जाएगा वही मेरा होगा तो अब वो अपना सामान पेक कर रहा है घर में उसको। घर में कोई उसको अपना दिखी नहीं रहा है शादी हुए बिना तो आप कोई गुजारा ही नहीं है है ना आप शादी हो गया जी घोड़े पे सवार तो नहीं आया गाड़ी पे आ गया वो उसकी परिभाषा बोलती रही कभी घोड़े पे आया कभी गधे पे आया कभी पता नहीं कह कह पे घोड़े पे तो गधा आ ही जाता है कभी कभी तो क्या निकला उससे क्या निकला बड़ी कामना जो, जो इतनी साल से नहीं पूरी हो पा रही थी अब पूरी अपेक्षाएं एक आदमी पर केंद्रित हो गई, अब तो वन टू वन का मामला हो गया ना सब जगह रिजेक्ट होके एक जगह पहुंचे कि इससे कुछ होगा और मजे के बाद देखिए उधर से भी ऐसे ही हुआ धोखा <laughs> हुआ कि नहीं हुआ दोनों एक दूसरे से यह अपेक्षा लेके चले कि यह मेरे को सुखी करेगा ये भी उससे अपेक्षा लेके चला वो भी उससे अपेक्षा, तो अपेक्षा है दिखा रहे अंदर की बात क्या है अभी मानव क्या करता भ्रमित मानव देने की है ना देने का ढोंग करके लेने का कार्यक्रम है इसका नाम धोखा इसका नाम धोखा कि एक्चुअली तो चाहिए दिखा रहे हैं और दीदी कैसे हो आपको खाना ना खाया, ना खाया आपको लगा दीदी को लगा इतना टाइम है तो से तो हमको इनके से ध्यान चाहिए उस ध्यान को पाने के लिए हम ध्यान देने का कर रहे हैं एक्सपोज हो गया एक्सपोज हो गया तो सीधे आसमान से कहा गिरे कहा खजूर सीधे जमीन में धड़ाम से ऑन दे ये भी अपना नहीं निकला चला कहानी अब क्या होगा इसी बीच में कोई आ गया भैया अब तो लगा ये तो पूरा पूरा राइट अपना ही भैया अब अब ये एक आदमी ऐसा हो सकता है आखिरी है ये लास्ट है ना तो पूरी तैयारी माने करेगी अब तो इसके साथ एकदम बढ़िया से निपरा कोई गलती नहीं करूंगी एकदम बिलकुल उन्मुक्त स्वतंत्रता के साथ ये वो कामनाएं करी चालू क्या समझ उतनी की उतनी है समझ के अभाव हाँ में कोई बेहतर आचरण हम कर नहीं सकते कामना कितने भी जोड़ा लो कितना भी कर लो वो बनने वाला नहीं है पुनः ये सब लेके चले है ना तो सारी अपेक्षाएं बच्चों पे बन गई अब पूरी इतनी दुनिया 25 साल की माँ हो गई और अपेक्षा किससे कर रही सुखी होने के लिए वो छोटे से नन्हे मुन्ने बच्चे से अपेक्षा अरे बच्चा यदि मां से अपेक्षा करे तो, तो जायज है प्राकृतिक है है ना वो तो छोटा सा नन्हना मुन्ना भी है ना वो तो आपको सुखी करे उसका कोई अधिकार उसके पास नहीं है तो वो तो पैदा इसलिए हुआ है प्राकृतिक विधि से पैदा हुआ प्राकृतिक नियम ऊपर है कि हमारा नियम ऊपर है प्राकृतिक विधि से वो तो ये पैदा हुआ कि आप उसको सुखी करेंगे शरीर यात्रा में समझदार बनाएंगे न्यायपूर्वक और ये सही कार्य व्यवहार सत्य को समझना वो चाहता आप इसकी योग्यता आप में होगी ऐसा मान के शुरू किया है ना कितना बड़ा धोखा हुआ अगर बच्चे को पहले पता लग गया तो आता ही नहीं बाहर बाहर ही ना आता है ना कितना बड़ा धोखा हुआ आप सोचिए एक बच्चा एक शरीर यात्रा को शुरू किया इस कामना के साथ इसको आप देख सकते हो अध्ययन कर सकते हो कि हर बालक में जन्म से न्याय की याचना होती कैसे न्याय की याचना होती कैसे कोई भी घर में दो बच्चे एक बच्चे को आप दो टॉफी दे दो एक बच्चे को एक ट्रॉफी दो तुरंत कंप्लेन करता है क्या कंप्लेन करता है मेरे साथ अन्याय हो रहा है उसको पूछो कि न्याय कर ले नहीं पता है तभी तो आपके पास कंप्लेंट कर रहा है, तो न्याय की याचना उसमें है या नहीं अब बच्चे को देखने का विकल्प प्यार हो गया आपके सामने ये देखिए विकल्प शिविर हो रहा है तो आपको विकल्प नजरिया बदलना है विकल्प का मतलब नजरिया बदलो तो बच्चे को अभी तक हम क्या देखते हैं बच्चा तो जो है वो भगवान का अवतार है ये कहां से आया है ना ऐसे हम सब आप ढंग से लिखते जाना है ना बात हम विकल्प की कर रहे हैं आदर्शवाद में कहा बच्चा तो भगवान का अवतार है लेकिन सब भगवान नहीं होते हैं अगर कहीं भगवान होते हैं तो शैतान भी होते हैं ये दोनों बातें आपने सुन रखी है तो लगता शुरू में भगवान का अवतार है और जब जीने जाते हैं थोड़े दिन बाद तो ऐसा लगने लगता है कि गलत नंबर डायल हो गया तो जो भगवान का अवतार था वो शैतान का अवतार हो गया हाँ उसके बाद शैतान आया आते क्योंकि वो तो अनुसरण कर रहा <laughs> <laughs> है हमारा रिफ्लेक्शन हमको शैतान दिख रहा है वैसे <laughs> लोग पूछे संबंध क्या बताओ बहुत विस्तार से विस्तार से नहीं सिंपल संबंध का मतलब ये हुआ कि आप मान दूसरा मानव आपका एक रिफ्लेक्शन है मिररर है ना वो वहां पता लग जाता आप क्या हो ठीक इस विधि से चला दूसरी दूसरी विधि बनी तो बुढ़ापे का सहारा है बच्चा क्या है इन्वेस्टमेंट है अब इस प्रकार से अगर और भी तमाम बहुत सारी बातें हम सक सकते हैं मैंने जो कुछ नहीं किया मेरी तमन्ना थी घुड़सवारी करने की भी तो मेरी जो मन में जो भी उत्पादांग इच्छाएं थी उनको पूरा करने का कार्यक्रम बनाया इत्यादि इत्यादि इसमें ढेर सारा लिस्टिंग हम कर सकते हैं तो बच्चा ठीक से समझ में आया क्या समझ नहीं आया महाराज जब समझ में नहीं आया तो उसके साथ निर्वाह क्या करना है वो कैसे समझ में आएगा तो और मानव का अध्ययन होने से ही दिशा समझ में आएगी तो बच्चा समझ में आएगा तो करना क्या है समझ में आएगा है ना एंड प्रोडक्ट समझ में आता है तो रॉ मटेरियल समझ में आता है तो एंड टू एंड कनेक्टिविटी चाहिए हम सोचते हैं कि ये रॉ मटेरियल पहले समझ ले ऐसा नहीं होता है तो एंड टू एंड कनेक्टिविटी समझना कहते हैं है है ना उसके लिए थोड़ा समय लग सकता है। तो इस प्रकार से ये मान्यता बनी अभी मान्यता सदी विधि से क्या आ गया है ना बच्चे के बारे में क्या मान्यता आ गया वो न्याय का याचक है ना सही कार्य व्यवहार करना चाहता है किसको सही मानता है जो भी माता पिता करते रहते हैं वही सही कार्य है और वही व्यवहार है और सत्य का वक्ता होता है लेकिन लेकिन समझ लो बच्चे में इसकी योग्यता नहीं है न्याय को वो समझा नहीं रहता है सही कार्य व्यवहार करने की योग्यता नहीं है और सत्य को समझा नहीं रहता है लेकिन जो सुनता है उसी को बोलता है उसका उसको लगता है सत्य है। जैसे माता पिता करते हैं वैसा करने का प्रयास करता रहता है उससे पता लगता है कि सही कार्य व्यवहार करना चाहता है गुड्डा का खेल करता है गुड्डा गुड्डे का खेल क्यों करते हैं इसीलिए करते हैं क्योंकि लगता है माता पिता जो कर रहे हैं एकदम सही बात है हमको आगे चल के है। उसका एक चलता रहता है और सत्य वक्ता होता है जो सुना रहता है उसी को सत्य मान के बोलता रहता है सत्य को समझा नहीं रहता है तो स्टार्टिंग ये एंडिंग क्या होनी है उसमें न्याय की न्यायिक क्षमता आ जाए ठीक सही कार्य व्यवहार को डिस्टिंगशन कर पाए और सत्य क्या है उसको अनुभव कर पाए ऐसा होता है कि नहीं होता किसी भी घर में आप जाओगे कोई घंटी बजी है ना पिताजी को पता था कि आज कोई पैसे मांगने आने वाला है बेटा को बोला कि बेटा देख ले जाके कोई आए तो पापा को पूछे तो बोल देना कि पापा नहीं है।, है ना बच्चा उसको एकदम सत्य मानता है दरवाजा खोलता है पूछते हैं पापा है पापा ने बोला कि पापा नहीं है बोला के तीन लाख गल गकल है नहीं कुछ उसको समझ में नहीं आता उसको लगता है मेरे से कोई गलती होगी दोबारा दिबारा सोचता है कि मैंने क्या गलत किया पहली बार में आपको रिजेक्ट कर दे ऐसा नहीं एक ही बार में रिजेक्ट कर दिया ऐसा नहीं है ना कई बार के बाद ही रिजेक्ट करेगा ना इतनी जल्दी थोड़ी करता है तो ये समझ में आ गया वो सत्य वक्त होता है जो आप बोले वो उसको वैसा कैसे बोल दिया ठीक ऐसा होता ही ना किसी के घर में हम गए कुछ पैसे की बात चल रही थी तो उनका छोटा सा बच्चा था और वो भाई साहब बोले थे आजकल तो बहुत पैसे का बहुत शॉर्टेज है ये है वो है ना बहुत दिनों से पैसा हमको उनसे लेने थे तो दे नहीं रहे थे है ही नहीं छोटा बच्चा दौड़ के गया अलमारी खोल के बोले पापा कल आपने रखे थे तो वो झूठ बोला थोड़ी उसको सही मानता है समझ रहा है कि ये भूल गए शायद किसी कारण से तो उसी से ऑन टाइम डिलीवरी अब पिताजी क्या बोले हाँ यार सच में भूल गया था मैं तो यही बोलेंगे ना बचा क्या उसके अलावा तो क्या बना अब बालक में एक आयु के बाद आयु बढ़ने से मेधस्तंत्र और संवेदनशीलता को बढ़ा पाया और चीजों को इनपुट ले पाया ए, मैं अकेला ही नहीं हूँ मेरा परिवार अकेला नहीं है मोहल्ला भी है बाजू वाले भी हैं ये, ये भी है कई सारी चीजों को इनपुट लेने की जगह उसमें बनी पांच साल की उम्र सात साल की उम्र दस साल की उम्र के बाद उसमें इतनी सारी चीजों में एक हारमोनी को देखना चाहता है तो बालक में एक उम्र के बाद तर्क की तर्क लगाना सीखना शुरू किया उसने लॉजिक उसमें क्रिएट होने लगा तो माँ ये कर रही है तो क्यों कर रही है हर जगह वो क्यों प्रश्न को लगाना शुरू किया ये क्यों हो रहा है वो क्यों हो रहा है ऐसे ही क्यों हो रहा है अब सरकार ऐसे ही क्यों कर रही और हम क्यों लड़ रहे हैं देश में ये पाकिस्तान है ही क्यों लड़ाई क्यों करना पड़ रही अब इनके सबके उसको उत्तर चाहिए ये नेचुरल मानव जाति में तर्क शक्ति और प्रखर हो गई क्योंकि हो नहीं है भाषाएं स्पष्ट हो गई साइंस ने इसमें और एडिशन कर दिया कि हर चीजों को लॉजिकली सोचने की बात करने लगे है ना बहुत सारी मेथड आ गई तो धीरे धीरे बालक अपने परंपरा में आप देखेंगे बाज बच्चों में तर्कशक्ति प्रखर हुई है जो जो ज़्यादा जा, उम्र के लोग हैं वो अपने में देख सकते हैं कि उस उम्र में जिस उम्र में आज उनके बच्चे हैं उस उम्र में उनकी तर्कशक्ति कितनी थी और आज के बच्चों की तर्कशक्ति कितनी है तो जितना भी समाज में काम हो रहा था विज्ञान और ये टेक्नोलॉजी और ये सब ये सब मिलाकर जितने इनपुट आएंगे उस इनपुट में वो हारमोनी देखना चाहता है कि इसमें अंतर जो दिख रहा है उससे प्रश्न बनता है प्रश्न बनने से तर्क बना तर्क को लगाया तो माँ जो कुछ भी कर रही पिताजी जो कुछ कर रहे, यहाँ पे बड़ा हारमोनी था जैसे ही जो माता पिता कर रहे उनमें खुद में ही कोई द्वंद्व है उनके पास हारमोनी नहीं है बच्चे को ये तर्क सेटिस्फाई नहीं किया यहां से वो गाड़ी उसकी अलग निकल गया अब वो माँ के जगह पिताजी ऐसा करते करते करते पूरा वो पता नहीं किसकी गोदी में जाकर बैठेगा इसमें से कोई आदमी अमिताभ बच्चन की गोदी में बैठ गया इसमें से कोई शाहरुख खान की गोदी में बैठ गया इसमें से कोई जो तेंदुलकर को पहुंच गया इसी में से कोई मोदी जी को मिल गया इसी में से कोई इमरान खान को मिल गया नियंत्रण स्पष्ट ही नहीं, नहीं।, नहीं हुई चला गया भैया ठीक हो गया ये बात अभी क्या हुआ किसको हम अनुकरण कहें कर रहे हैं तो तर्क अगर अपना सीख से सट से जाता है तर्क के तर्क विधि से जितने प्रश्न है उसके एक लेवल के उत्तर हो गए तब क्या निकला यहां से वापस अलाइनमेंट बनने लगेगा ले लेकिन ये किसके साथ अलाइनमेंट बनेगा ये तो खुद ही डायवर्टेड तब तो नहीं बनेगा तब तो यहां पर एक और लाइन खींचना पड़ेगा वो होगा समझदार आदमी तो समझदार आदमी के साथ चलकर आपके प्रश्न के उत्तर हो गए है ना तो अब अब क्या हो गया यहां से एक अगली स्टेप में हम पहुंच रहे हैं प्रश्न के उत्तर हुए लॉजिक लेवल पर तार्किक विधि से प्रश्न के उत्तर हुए प्रश्न के उत्तर तत्व लेवल पर नहीं हुए तर्क और तत्वों में समझते कंटेंट तो तो कंटेंट तो तो बोलना चाहिए जैसे अस्तित्व सअस्तित्व है ये मैंने कह दिया ये जो मैंने कहा और आप तक आपको जो समझ में आया पहले राउंड में पहले राउंड में समझने का विधि क्या होता है ये भी समझ लो उसके समझने की कुल प्रक्रिया क्या है तीन स्टेजेस है।, है ना प्रोवाइडेड हम ये ये ये डबल लाइन के साथ हम बात कर रहे हैं सिंगल लाइन में कुछ नहीं हो रहा है। पहला स्टेज होता है तर्क तर्क से क्वालिफाई होने के बाद ही दूसरा स्टेज आता है व्यवहार तर्क और व्यवहार दोनों से क्वालिफाई होने के बाद ही तत्व ज्ञान होता है कंटेंट की स्पष्टता होती है जैसे अस्तित्व सअस्तित्व है तो आपके साथ बात करते समय पहले तर्क विधि से इसको स्टेब्लिश किया जाएगा कि देखो आप भी हो मैं भी हूँ आप भी हो कुत्ता भी है पेड़ भी है एक साथ हम रह रहे हैं कि नहीं रह रहे चांद भी है सूरज भी है हिंदुस्तान भी है पाकिस्तान भी है जर्मनी भी है पढ़ा लिखा भी है अनपढ़ भी है नर भी है नारी भी है बूढ़े भी है बच्चे भी हैं है ना ये सब मिला के एक साथ रह रहे हैं तो ये मोटा लॉजिक हमको बनता है कि ये कोई सस्तित्व की बात हो रही है तार्किक विधि से और थोड़ा तार्किक तर्क को बढ़ाते हैं तो आखिर कैसे है तो वो चला गया व्यापक और प्रकृति ये जो उत्तर आया ये आपके लिए तर्क लेवल पे आया आपको व्यापक पकड़ में आया प्रकृति भी पकड़ में आया लेकिन आपको तर्क में ये बैठ रहा है कि ऐसा हाँ कुछ है जो चीज़ आपको तार्किक ही नहीं लगेगी आप उसके व्यवहार में जाने वाले नहीं है पहले तो दीदी कहाँ हुआ ऐसा तो डाइवर्ट हो गया ना हाँ नहीं, नहीं तब भी था ये ये तो डाइवर्टेड है सिंस ये दोनों डाइवर्टेड है ना ये और में हारमनी नहीं है अब चूंकि ड्राइंग कैसे बनाओ ना ये समझ में नहीं आ रहा है, ये जो समझ का बोल रहे है। ऐसा कर देता हूँ हाँ अलग अलग हो गया जी बोलिए माइक माइक माइक प्लीज अरे दीदी माइक में वो रेडियो वाले इतने हो ना okay. <laughs> हाँ, जो, कड़ी कड़ी. हाँ, कड़ी जो तर्क वाले भाग को आप बोल रहे मैं ऐसा समझी थी पुराने टाइम में जब तार्किकॉमन मैन में डेवेलप नहीं हुई थी तो बिलीव ज्यादा चलता था तो क्या वो हमसे छुपा था तर्क तभी भी चलता था, दीदी हाँ। हमको लगता है कि विज्ञान बहुत तार्किक है ऐसा मानते हो हाँ। आप यदि अध्यात्म को, को अगर देखने जाओगे तो उसमें भी तर्कों का कमी नहीं है आदमी में तर्क शक्ति है ही नहीं जिन्होंने लिखा उनमें तो थी लेकिन जो पढ़ने वाले भी प्रश्न करने वाले भी प्रश्न करते थे करते अरे दीदी एक से एक संवाद है देखो दुनिया भर में नहीं वो इंटेलेक्स के बीच में कॉमन मैन तो मान के चलता था दीदी कॉमन मैन का भी ब्यूटी देख लो जिसको हम कॉमन मैन कहते हैं उसमें भी कुछ फंडामेंटल कोई चीज़ें हैं ही हमारे अंदर ये ठीक से मानव का अध्ययन होने से इसे पता चलता है यहाँ पर कोई एक जगह पर है ना पता लगा कि साधु लोगों के बीच में लड़ाई होगी क्या चीज़ की लड़ाई होगी साधु लोगों हो की किस बात को लेकर वो सब त्यागी विरक्त हैं उनको बुलाया गया त्यागी विरक्त में लड़ाई का मुद्दा क्या बना सम्मान किसका ज़्यादा हुआ किसका कम हुआ ठीक सम्मान का विधि क्या था वो जो आखिरी में गिफ्ट बांटते तो जो कम्बल अंबल बांटे गए और जो कुछ भी कमंडल बांटे गए उसमें है ना कोई वो ऊपर नीचे हो गया क्रम साधुओं में लड़ाई हो गया ठीक अब साधु में लड़ाई हो गया तो वो तो त्याग है त्यागी विरक्त हैं तो कोई चिंता ही नहीं है उनकी जो भाषा थी लड़ाई झगड़े की वो परम ज्ञानी की जैसी भाषा निकल गया ही बाहर है ना तो हुजूम लग गया हम भी देख रहे कि क्या लड़ाई हो गया और देखिए जिसको हम कॉमन मैन मानते हैं हमारे अंदर ये डिग्रियां हैं बहुत सारी दो बुजुर्ग आदमी गांव के देख के हंस रहे इसको हम कॉमन मानते उसको क्या पता ज्ञान क्या होता है साधु क्या होता है त्याग क्या होता है विरक्त क्या होता है तो वो हंस रहे मैं धीरे से उनके पास गया अपना तो काम अध्ययन गए ना कि भैया आप क्यों हंस रहे आप क्यों रह? तो उन्होंने बताया कि देखो ज्ञानी भी लड़ते है ये पता चला इसका मतलब क्या हुआ इसका मतलब उसको ये तो पता ही है ज्ञान क्या यह पता नहीं है लेकिन उसको ये तो पता है कि ज्ञानी आदमी का आचरण क्या होता है क्योंकि चाहत उसमें वो देख पा रहा उस समय कि मैं लड़ना नहीं चाहता तो परम ज्ञान का मतलब यह कि लड़ाई नहीं होगी देखो क्या ब्यूटी है आदमी को हम कितना छोटा माने आदर्शवाद में आदमी को बहुत छोटा माना है अरे दीदी ये जैसे आत्मा का फंडा आया क्या आप सोच बिना तर्क के आ गया ये परमात्मा नाम की कोई चीज और आत्मा है ना सभी आत्मा में परमात्मा विराजमान है इसके पीछे लॉजिक नहीं है है ना इतने लॉजिक अगर आप पढ़ोगे ध्यान जाएगा तो पता चलेगा मानव तर्क शक्ति है ही, ही वो जानना ही चाहता है क्यों भाषा शक्ति वाले कम पड़ गई हो है ना तो हो सकता वो जिस भाषा में बात करें हो सकता है आपको लगे कि यार तो क्या भाषा में बात करें उसके कंटेंट में जाओगे भाषा के सहार में जाओगे तो पता लगता है उसमें भी वो तर्क शक्ति है ना आप एक मिनट तर्क को बताएंगे भी मेरी तर्क की जो मैं समझ रही हूँ कड़ी, कड़ी, कड़ी से कड़ी को जोड़ना ये लॉजिक है एक सिक, एक में उस को बिठाने का प्रयास करना ये तर्क है ये ऐसा किया गया तो क्यों किया गया तो आखिर आप वो क्यों का उत्तर पाने के लिए कुछ लॉजिक बिठाना चाहते हो कि भैया ने क्यों यार पहले दिन तो उपयोगिता के कि बाद के बाद में पता लगा स्वयं में विश्वास हो तीसरे दिन पता नहीं अनुसरण आ गया है क्या हो रहा है तो आपको तर्क में बैठेगा नहीं तो आपको मजा नहीं आगा है ना तो कड़ी से कड़ी से को जोड़ना प्रक्रियाओं को पकड़ना ये सब लॉजिकल बात है है है कोई चीज़ होना टूल yeah, टूल समझने के लिए है। जी ऐसा भी होता है ना कि कभी आदर्शवाद में अगर कोई क्वेश्चन उठता है जी तो उसका तर्क देने के लिए फिर हम सा, साइंस का भी यूज करने लग जाते हैं क्योंकि वो वो फिजिकल तो ऑलवेज प्रिवेलिंग ही है तो हम उसका तर्क देने लग जाते हैं ठीक बात है हम जहां हम कम पढ़ते हैं उससे अधिक के लिए हम सोचते रहते हैं है ना तो आदर्शवाद जहां कम पड़ गया विज्ञान का सपोर्ट तो लेता है विज्ञान कहीं कम पड़ता है तो आजकल आदर्शवाद को लेने लगा कई सारे हम सुनते रहते हैं कि ये हो रहा है विज्ञान में है ना तो ये दिखता ही है कि मानव में तर्क शक्ति है कड़ी से कड़ी जैसे मुझे अभी ध्यान बात करते तो ध्यान आए हमारे दादाजी हमारे पिताजी के पिताजी वो तो कोई पढ़े लिखे नहीं थे वो तो गाँव में रहे मैं जब इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन हो गया तो कभी आया तो उनसे बात हुई वो 85 में तो चले गए 83 में हमारा एडमिशन हुआ तो बात हुई होगी इंजीनियर बन जाओगे तो क्या होगा ऐसा कुछ तर्क लगा रहे है आदमी तो जो उत्तर होगा ने बोला होगा कुल मिलाकर उत्तर इतने होगा कि हम कमाएंगे खाएंगे ठीक से रहेंगे तो उन्होंने एक एक लाइन बोली कि कमाता खाता तो कुत्ता भी है अब सोचिए अब इतना बोलने के लिए कोई ज्ञान चाहिए ऐसी थोड़ी है यहाँ पर भी वो बात बोलेंगे तो बिल्कुल सूट हो रही की हो रही तो क्या मानव का प्रयोजन इतना ही है है ना अब ये सब उन्होंने ज्ञानपूर्वक बोला हो क्या पता ज्ञान हो गया हो या उन्होंने तर्क पूर्वक बोलाओ ये सब हो सकता है ना तो मानव में तर्क शक्ति की कोई कमी नहीं है कल्पनाशीलता से तर्क हम क्रिएट कर देते एक लॉजिक बनाते हैं तो अब ये जो सेकेंड स्टेज आ रहा है अनुकरण का अनुकरण का प्री है मां ने माँ जो कुछ भी कर रही है वो हमको समझ में आए कि क्यों कर रही है क्या कर रही तो अब तो वापस सेट हो जाता है तो अगली स्टेज एक 10-12 साल के बाद तो प्रश्न के उत्तर के साथ है ना अब उस जो भी तर्क पूर्वक उत्तर मिला है अभी तर्क पूर्वक ही मिला है उस तर्क के उत्तर के साथ ही अब जीने को डिजाइन करते जीना तो यहां भी चल रहा था उत्तर के साथ जीना हो गया अभी तत्व ज्ञान नहीं हुआ उत्तर के साथ जीना हुआ तो अगली स्टेज आ गई इसको हमने कहा अनुकरण यहां पर अनुसरण पूर्वक जीना और यहां पर अनुकरण पूर्वक जीना इसके बीच में क्या अंतर है क्या यहां पर तर्क नहीं था है ना क्वेश्चंस नहीं थे उनके आंसर नहीं थे और उसके साथ इमिटेट हम कर रहे थे यहां पर अलाइनमेंट के साथ चलते हुए जैसे वो जी रहे उनके साथ ही अपने ऐसे जी रहे अलाइनमेंट बना ही हुआ है और ये अनुकरण की जगह में हम पहुंच गए खोल के अब हम समझ के जी रहे हैं। अब समझदार आदमी जो है जो अपनी चाहत को प्रमाणित कर रहा है जीने में उसके बाद सभी प्रश्न आपके सभी प्रश्न के उत्तर होते हैं। तो वो उत्तर से सहमत होकर हम भी उस जीने के डिजाइन को पहचानने जाते हैं उससे बना लेते हैं अब इसमें कोई गलती नहीं होती अनुकरण पूर्वक हम गलती करेंगे ऐसा नहीं है अनुकरण का मतलब है भाई, अब गलती नहीं हो सकती है जब गलती नहीं होगी तभी अनुशासन में जाएंगे है ना यदि गलती है तो मतलब है कि अनुसरण नहीं कर पा रहे और अनुसरण नहीं कर पाने का मतलब है कि तर्क हमारे संतुष्ट अभी नहीं हुए बहुत सारे प्रश्न है जिनकी हमने उठ उत्तर मान ली है बना लिए हैं और उनमें हमारे में उन उत्तरों में कोई कंसिस्टेंसी नहीं तो कंसिस्टेंसी के अभाव में अब हम क्या होगा कि आप हम अनुकरण कर रहे हैं बोल रहे होते हैं लेकिन कर रहे नहीं होते ना तो इसमें अनुकरण गलती से मुक्त है लेकिन अधिकार आपका नहीं है अधिकार किसके अधिकार में बात घटित हो रही है जो समझदार आदमी है वो अधिकार के साथ खड़ा है हम उसके साथ अपने तर्क को संतुष्ट कर रहे हैं तर्क की संतुष्टि हुई मेरा अधिकार बना तर्क विधि तक और उसके साथ हम चल रहे हैं। कोई गलती नहीं कर अगर गलती करेंगे तो आगे कार्यक्रम चलेगा ही नहीं इसीलिए कल मैंने कहा कि हम यह बोलकर क्या बोलते हैं आजकल ट्रांजिशन पीरियड ट्रांजिशन पीरियड बोलने का मतलब भी हुआ कि हमको गलती करने का अधिकार दे दो तो भाई जबकि वेरस अनुकरण करना जब तक हम अनुकरण कर रहे हैं गलती हो नहीं सकता है गलती हुआ तो अनुकरण नहीं अनुकरण क्यों नहीं है क्योंकि तर्क उत्तर नहीं पूर्ण नहीं हुआ है तर्क पूर्ण क्यों नहीं हुआ है? क्योंकि या तो हमने पूछा नहीं है है ना या ध्यान नहीं गया ध्यान क्यों नहीं गया कि श्रेष्ठता को ठीक से पहचाना ही नहीं है फाइनली वहीं पहुंच जाता वापस श्रेष्ठता के स्वरूप में हम मान जरूर रहे हैं कि नागरा जी श्रेष्ठ व्यक्ति हैं लेकिन हमको स्वीकार नहीं हुआ है जिस दिन स्वीकार हो जाता है उस दिन के बाद आदमी गलती करेगा ही नहीं कितना बड़ा ताकत है इसका नाम संबंध है दीदी संबंध इसलिए है ना छोटे बड़े के बीच में संबंध की बात करेंगे संबंध का मतलब ये हुआ कि अलाइनमेंट बना रहे अनुसरण में गलती थोड़ी कर रहा है जैसा माँ कर रही वैसा कर रहा है कहां गलती हो रही है टीचर भी ऐसे ऐसे करती वो भी ऐसे ऐसे कर रहा है आप आप उसके अनुसरण पे तर्क लगा रहे हो जबकि वो तर्क से चल नहीं रहा है तो आप आ, अगर आप अपना तर्क लगा कर देख रहे हो तो आपको गलती लग रहा है वैरस जहां से वो चल रहा है वहां गलती नहीं है बच्चा पैदा हुआ गलती थोड़ी किया अनुसरण किया कोई गलती नहीं अनुकरण करने का टाइम आया तो हमारी परंपरा कम पड़ गई गलती क्या कर रहा है वो भैया जी हम ये परंपरा को आ, अभी जैसे मेरा सवाल वन वन वन वन बाय बाय अंकल जी कुछ पहले आपको कह लीजिए वो ठीक मान के कर रहा है गलत मान के गलती को नहीं करता है उसकी तरफ से गलती नहीं है भाई परंपरा का अधूरापन है परंपरा में कोई कमी है परंपरा माता पिता की परंपरा ही है भाई बहन एक परंपरा है ये पड़ोसी एक परंपरा है शिक्षा व्यवस्था एक परंपरा है तो उसमें उसमें कमी होने के कारण वो ऐसा चल दिया है ना तो हमको गलत दिख रहा है एक दूसरा हमने कोई तर्क लगा लिया दो इस कारण से गलती हो उसके लेवल से देखोगे तो गलती थोड़ी कर रहा है वो वो तो जो कुछ कर रहा है वो सही मान के कर रहा है आज आप, आप में से तमाम लोग नौकरी करते हैं कर रहे होंगे कुछ करने के सोचते होंगे है ना कौन कौन लोग सोच रहे हैं कोई लोग यहां पर कर रहे हैं ठीक तो वो सही मान के कर रहे हैं उसको गलत मान के थोड़ी करते हैं व्यापार करते हैं पकेट मारी है ना उसको हम सही मान के करते हैं परंपरा से यही आया उसकी गल उस आदमी की गलती थोड़ी करें ठीक है ना सही मान के करें गलत गलत समझ में आ जाएगा उस दिन कर ही नहीं सकते करेंगे तो जब तक हमको लगता है इस इस कारण से उस उस कारण से तीस कारण से पीस कारण से हम कहते रहते हैं प्रकृति में कोई नौकर नहीं है कोई व्यापार नहीं है अब प्राकृतिक नहीं है डिजाइन अब हमने कहाँ से निकाला कुछ कुछ निकाले मान के तो ये बात बनी बालक अनुसरण समय करते भी गलत नहीं है अगर गलती है तो वो परंपरा का अधूरापन है और यदि अनुकरण में आ तो गलती का तो और इसको भी खत्म होता जा रहा टाइट होता जा रहा प्रोग्राम अभी मैं अगर खुद ही अगर मैं देखो कि मैं नागराजी का यदि अनुकरण कर रहा हूँ तो गलती कैसे कर सकता हूं और मेरे साथ जुड़ने वाले यदि मेरा अनुकरण कर रहे हैं तो गलती हो सकती है? कहा जागृत करते समय हम जागृति की लाइट में गलती नहीं कर रहे हैं। उसी से हो रहे हैं। यदि हम आज भी गलती करेंगे तो हम आगे बढ़ पाएंगे कर्म फल सिद्धांत आ जाएगा आप गलती कर उसका फल आएगा फल आने से फिर आप, वो आपको उसका रिप्रकर्शन होगा तो कितना सुंदर डिजाइन है इसी का नाम संबंध है कि एक समझदार आदमी के साथ चलकर हम अपने तर्क को संतुष्ट करके अब जिम्मेदारी मेरी है उसकी नहीं है तर्क संतुष्ट कराना मेरे जितने भी प्रश्न हों इसके साथ अलाइन होने के लिए जैसे आपको आप में से कई लोगों को दो चार साल पाँच साल में समझ में आ गया कि जीने का यही सही स्वरूप है अब आप अपनी तर्क शक्ति को किस प्रकार यूज़ करें या तो समझने के लिए यूज करें आपकी स्वतंत्रता और या तो आप नहीं समझने के लिए यूज करें आप वैसे भी तर्क को यूज कर सकते हैं कि मेरे को छोड़ो क्या क्या है इसका मतलब देखो ये ये कारण है और मुझे माफ करो यार मेरे को जान दो अपना काम करने दो क्यों फंसा लिया शुद्ध हिंदी में ये बात है भैया मुझे एक पूछनी है बात एक मिनट वन बाय वन तो ये इसको पूरा कर ले अंकल जी की बात पूरी हो जाए फिर आपकी फिर आपकी और फिर आपकी यहां पर इसमें यह बहुत बात ध्यान रख लीजिए किसका अनुकरण कर रहे हैं किसका अनुसरण कर रहे हैं वो व्यक्ति यदि वो स्थली यदि वो विचार पूरा है तो गलती नहीं अगर वो विचार या व्यक्ति या मान्यताएं यदि वो अधूरी हैं आप उसके साथ पूरे मन से भी चलेंगे है ना तो भी परिणाम वो नहीं आएंगे आखिरी में बोलेंगे गलती होगी ये बात आप लोग बहुत ठीक से समझ में आ रही है अभी डाइवर्जन कहाँ पे हो गया है पूरी सोसाइटी में देखिए उसका परिणाम पहले समझ लीजिए क्या हो रहा है एक उम्र के बाद माता पिता जो अपने बच्चों के लिए ज़िंदगी लगाते हैं आज कौन सा माता पिता है जो अपने बच्चों की ज़िंदगी लगाता आज से पचास साल पहले और माता पिता और आज आज के माता पिता में अंतर देखिए पूरी जिंदगी का डिजाइन बच्चों के लिए हो जाता है एकदम उसके अकॉर्डिंग माता पिता पैसे कमा लोग बोलते हैं मैं बोलता है पैसे कमा नहीं रहे हैं उनको लगता है कि बच्चों को एक बेहतर ज़िंदगी जो है उसके लिए है ना जूझ रहे हैं और बेहतरी की डेफिनेशन नहीं है तब भी जो भी डेफिनेशन मिल जाती है बाजार में उसमें से लेकर ही वह अपनी जिंदगी लगा रहे हैं अपना प्राइम टाइम किसी चीज में लगा रहे हैं वो, वो एक एक उम्र के बाद बच्चों के लिए तो माता पिता की तरफ से देखेंगे तो पूरे एफर्ट है परिणाम नहीं आ रहे एक उम्र के बाद उनको लगता है कि बच्चा ये डाइवर्जन हो गया अब हमारे हाथ से निकल गया अब, अब वो हमारी सुनता नहीं पूरी ताकत लगाए ना बच्चे को देखिए बच्चे ने ताकत कम लगाया वो बिल्कुल डेढ़ फीट की परिधि में माँ के आसपास घूमता रहा पिताजी के आसपास घूमता रहा उसको अपने एक उम्र में पिताजी जेम्स वॉन से वमने नजर आते आपको मूवी दिखाई उसको लगता है ये कुछ नहीं हो रहा मेरे पिताजी तो यार क्या आदमी है ऐसे बात करते हैं लोग है लो, ना और वहीं पर जाकर उसको उसको एक उम्र में जाकर लगने लग गया कि हमारे घर में हमको समझने वाला कोई नहीं है दिस इज द फेल्यूर कहाँ से फेलर हो गया इ डायवर्जन हो गया है ना स्टार्टिंग तो ठीक था आपने भी जो जो स्टार्टिंग करी हो जो तो ठीक ही करी योग्यताओं के अब में आगे चल के डायवर्सन हो गए दोस्ती करना नेचुरल है आप दोस्ती करते हो है ना कामना है लेकिन आप आगे इसको सस्तेन नहीं कर पाते हो स्टार्टिंग नेचुरल अब आ गया नर्चरिंग से किस प्रकार की शिक्षा व्यवस्था हमको मिली है है ना ये है। तो आप उसको उसको होल्ड नहीं कर पाते हो ठीक है ना तो होल्ड करना हम सीख जाते हैं होल्ड करने के लिए लॉजिक सेटिस्फाई होने जरिए सारे मुद्दों पर सारे प्रश्नों को लेकर वो बना तो यहां से अनुकरण की बात बनी तब यहाँ अनुकरण में कोई गलती नहीं है और उत्तर ठीक से नहीं आया तभी जीना नहीं जोड़ेगा तो उत्तर आधार और जियोगे नहीं पैसा नहीं होता है आपको समझ में आ गया श्रम से समृद्धि और बैंक के ब्याज से आप खाओगे कभी नहीं हो सकता है तो इसका मतलब समझ में नहीं आया और धन समाज की संपत्ति है अपने बैंक पर रख रखी है तो वो नहीं हुआ और ये उत्तर क्यों नहीं हुआ क्योंकि उत्तर नहीं हुआ तो फिर जाना पड़ेगा पीछे तर्क ठीक से नहीं बैठे तर्क हम लगाए नहीं पूछे नहीं प्रश्न आए पूछे नहीं और वो क्यों नहीं संतुष्ट हो पाए क्योंकि हम उसको श्रेष्ठता के रूप में स्वीकार ही नहीं कर पाए फाइनली वही चला गया ये ठीक है बात अनुकरण में कोई गलती नहीं हो सकती हाँ जी बताइए आप पूछिए नहीं मेरा सवाल ये है कि जब हम ये तर्क जीना और अनुकरण की बात करते हैं तो ये आदर्शवाद भौतिकवाद या, आदर्श या सहस्तित्ववाद में भी क्या वो पर्सन या वो आदमी हु इज नो वेरी सेल्फ कॉन्फिडेंट कि उसका थॉट प्रोसेस सही है और वो क्या वो उपयोगी साबित नहीं हो सकता मतलब एग्जांपल जैसे अगर आप मान लो परम्परा की बात करते हैं तो हम देखते हैं आज भी हज़ारों लोग गीता को फॉलो करते हैं और नो उसमें से कुछ लोग बड़े अच्छे मायने से फॉलो करते जो भी हम देख रहे, या नहीं पहुंचते या नहीं होते? या अपनी उपयोगिता नहीं साबित करते देखिये हमको ये अधिकार बनता नहीं है की दूसरे के बारे में हम कोई निष्कर्ष पे पहुंचे नहीं, किसी को विकल्प करना है राइट तो अब विकल्प की बात है विकल्प तो तब शुरू हुआ ना जब हमारे में समीक्षित हो जाए कि आदर्शवाद और भौतिकवाद हमारी कामनाओं के अर्थ में जीने की योग्यताओं को घटित कराने में सफल नहीं है यहाँ से विकल्प की आवश्यकता बनी जब तक ये समीक्षा नहीं हो आ रहता है तब तक विकल्प की जरूरत ही नहीं है नंबर एक बात है ना तो ये तो बहुत पीछे का प्रश्न हो गया ठीक फिर जो कुछ भी आदर्शवाद में कहा जा रहा है क्या वो व्यक्ति उसको आचरण में ला सकता है आदर्शवाद का जो अंतिम बिंदु है भक्ति भक्ति तो आखिर आखिरी वस्तु आपके पास क्या है शरीर तो ईश्वर की भक्ति में इसको त्याग नहीं कुल मिला के इसका फाइनल मुद्दा बना नहीं वो तो हर स्टेज पे आता है आदमी की लाइफ में जैसे अरे भाई आखिरी स्टेज को पे रखेंगे उसी के लिए उसी के लिए डिजाइन होगा ना रोड ये रोड तो आपके बीच में अच्छा लग रहा है मजा आ रहा है लेकिन ये जा रहा है भाई क्योंकि अभी तक हमने वो देखा नहीं जैसे एग्जांपल तो देख लो ना अभी समझना कि ताकत इतनी बड़ी आप देख सकते हो तो भक्ति विरक्ति डेस्टिनेशन पे पहुंच रहे हैं तो उसके लिए जो कुछ भी कहा जा रहा है वो सब ठीक है मैं ये नहीं कहता कि वो भक्ति विरक्ति करा के आपको है ना शरीर नीति त्याग करवा देंगे वो त्याग करवा देंगे वो सफल है किस काम के लिए सफल है भक्ति विरक्ति के लिए भक्ति की इतने साल परंपरा बनी कोई उसमें काम करते रहे आज करते कितने आज तो बहुत जीरो पॉइंट जीरो जीरो में भी लोग नहीं मिल रहे नंबर एक बात क्यों इसको हम तर्क लगा सकते हैं, शायद माना जाती है कि अपेक्षा के अनुकूल नहीं पड़ा जब भी कोई एक परिवार में से एक आदमी भक्ति विरक्ति में गया उसके परिवार वाले रोते रहे हम हमारे सर्व मानव में भक्ति विरक्ति कामना नहीं है हमारे सर्व मानव में संबंध में तृप्ति पूर्वक जीने की कामना है अगर आप में है या नहीं उसको चटो आप यदि आपको यह नहीं मिलेगी दीदी तो क्या होगा पुनः हम कुछ अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा सब जगह देखने लग जाएंगे तो खूंटी पहले करना जरूरी है चाहना आपकी है उस खिड़की से देखना जरूरी है उस खिड़की को फिक्स करो खोलो उसको अब उस चश्मे से सब चीजों को देखो तो को आपके अनुकूल कोई चीज आपकी पहचान सकती है अपने को किसी को कंडेम करने का अधिकार ही नहीं है आ, मैं तो यहाँ कह रहा हूं कि मैं यहाँ पर है ना अपनी उपयोगिता और पूरकता के साथ संबंध पूर्वक समृद्धि पूर्वक समाधान पूर्वक विश्वास पूर्वक सम्मान पूर्वक स्नेह पूर्वक जीना चाहता हूँ ठीक है और अकेले नहीं अपने पूरे परिवार के साथ और परिवार अकेले में नहीं पूरे देश के साथ देश अकेले नहीं पूरी धरती पर मैं चा... मेरे को तो कभी भी कोई पता चलता है कि अफ्रीका में एक आदमी जो है वो बड़ा प्रताड़ित है हमको अच्छा नहीं लगता है आपको अच्छा लगता है तो आप उसके बारे में भी आप ये चाहते हो कि वो भी सुख से जी यार क्या फर्क पड़ता है अफ्रीका में रहे है ना तो आपकी कामना है इस जिस प्रकार से है उसको पहले पहचानने के बाद अगर वो खिड़ खिड़की खोल लोगे तो फिर आगे की बात दिखेगी जैसे एक उदाहरण लेते हैं अब भाषा देखिए कितने हमको कन्फ्यूज कर सकती है किसी एक उदाहरण में एक भाषा में लिखा है किताब में लिखा है कि मानव को अपना लक्ष्य केंद्रित करना चाहिए गलत लिखे लक्ष्य की ओर पूरा ध्यान बनाना चाहिए गलत लिखे मन एकाग्रचित करना चाहिए गलत लिखा है चारों तरफ से ध्यान को डाइवर्ट करके लक्ष्य पे केंद्रित करो सांस पे नियंत्रण पाओ और ट्रिगर दबाओ सामने वाला आदमी मर जाता है गलत लिखा है गलत लिखा है ना मैं आप किसी को मारना चाहता है कि नहीं चाहता है मेरे को तय करना है वो लिखने वाले ने गलत नहीं लिखा है। अगर बंदूक चलाना है तो यह सब आपको करना पड़ेगा तो किसी ने बंदूक चलाने के ऊपर कोई भी किताब लिखा है तो गलत थोड़ी लिखा है है ना अब उसको सही गलत की पहचान आपकी चाहना से कर लो फाइनल डेस्टिनेशन को पहले लेके आओ दीदी नहीं तो ये अपन है ना भ्रमित होकर इतने साल से अपन उलझ ही रहे हैं बाद में चल के लगा कहां पहुंचे क्योंकि बीच में तो अच्छा लग रहा है लक्ष्य एकाग्र हो जाए तो अच्छा लग रहा है स्वयं पर नियंत्रण तो ठीक ही लग रहा है लेकिन इसका आशय क्या है अंतिम गंतव्य स्थली को भी फिक्स करिए स्टार्टिंग जो है आपकी चाहना है उसको फिक्स करिए दोनों एक ही चीज है चाहना से स्टार्टिंग है चाहने की पूर्तिशन है कौन सी बड़ी बात है इसमें कौन सी ऐसी चीज़ें जो आप समझ नहीं सकते हैं ये दोनों को तय करने की बात हुई है ना क्या चीज बात हुई आप क्या है और कैसे होना चाहते हैं दोनों बिंदु को पहचानो तो उसमें दिशा बनेगी तो फिर हम पहचान पाएंगे कि यह दिशा ठीक नहीं है इसके लिए ठीक नहीं है नहीं तो सब ठीक ही दिशा है जिसको ये दो बिंदु पहचान में नहीं आते वो क्या कहता है किसी भी मार्ग से चले जाओ जी जाना तो सबको एक है ही जाना ही अपने आप में कार्यक्रम बन गया जाना कार्यक्रम नहीं है पहुंचना का कार्यक्रम है और जब तक तो लोग झूठ थोड़ी बोलते हैं सच ही बोलते हैं जी आप हिंदू मार्ग से चलो वैष्णव मार्ग से चलो वैदिक परंपरा से चलो सब को जाना एक दिन है सभी रास्ते एक तरफ जाते हैं सभी रास्ते एक तरफ कैसे जा सकते हैं उसको बोलते हैं भ्रम सही में एक गलती में यदि आप पीवड़ा में बैठे हो और इंदौर पहुंचना है तो रास्ता कितना हो सकता है सही केवल एक आप बोलोगे इस पॉइंट ऑफ सारे पॉइंट ऑफ लगाने के बाद ही तो बोल रहा कि कौन सा रास्ता होगा वो एक ही होगा है ना उसको हम ठीक से पहचानने के लिए पहला बिंदु ये बना कि आपकी चाहत और ये चाहत के अर्थ में जीने की व्यवस्था ये दूसरा बिंदु बना। तो चाहत से योग्यताओं व्यवस्था का सफर सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख लीजिए चाहत से योग्यता का सफर यात्रा आपके लिए चाहत से योग्यता तक की यात्रा आपके लिए क्योंकि इसको समझना पड़ेगा ना बीच बीच में ना आएगा तो चाहत से योग्यता तक की यात्रा स्वयं के लिए चाहत से व्यवस्था की यात्रा सबके लिए इसको बोलते हैं न्याय कार्यक्रम स्पष्ट हो गया एकदम चमका के नहीं चमका महाराज रवीश भाई चाहत से योग्यता और चाहत से व्यवस्था इन दोनों में योग्यता और व्यवस्था इसका नाम न्याय जीने के साथ है ना तो अब इस प्रकार से न्यायपूर्वक जीने का मतलब खाली मेरे को अपनी योग्यता बढ़ानी व्यवस्था जाय कद्दू सब चाहत से योग्यताओं के बीच में समझना ठीक तो चाहत से एक भाग स्वयं में दिखा एक भाग चाहत से व्यवस्था तक पहुंच रहा है दूसरी मानव जाति के साथ पहुंच रहा छूट छोड़ रहा है इसमें और ये दोनों के साथ संतुलन बना पाए नीतु योग्यता और व्यवस्था इसमें एक रूप था ये जो संतुलन बना इसका नाम न्याय ये बात समझ में समझ में आई तो आइसोलेशन में मामला नहीं है कि मैं बस अपना टांग ऊंचा करके अपना स्वर्ग में चला गया जी है ना बाकी सब यही रह गए अपने जैसे थे तुम्हारे कर्म तुम जानो मैं चला संबंध किस बात का है जबकि कर्म के फल से हम जुड़े हुए तो यदि आप निकल गए तो मेरे को रास्ता बता दो भाई माइक माइक अभी दो लोग रह गए थे पहले अच्छा यहाँ दे दो तो कोई बात नहीं फिर वहाँ दो हैं फिर एक इधर भी हैं अभी नंबर है बहुत सारा नहीं आपने ये जो अभी बोला ना मैं इस पर एक्चुअली कल मैंने एक सवाल भी पूछा उसका था था, मैं सोच भी रहा था इस पर बहुत सारी चीज़ें कि मैं योग्यता के माध्यम से क्या चीज़ चाहता हूँ तो विचार करने पर समझ में आया कि मैं योग्यता के माध्यम से मुक्ति चाह रहा था पर मेरी चाहना मानव बनने की थी हाँ और मुझे लगा कि मुक्ति में तो आइसोलेशन वाला कार्यक्रम है वेरी गुड और मानव में समग्रता का कार्यक्रम है तो मुझे वास्तव में लगा कि मानव बनना ही मेरी चाहत है मुक्ति इज नॉट समथिंग विच आई वॉन्टेड नाउ इन दिस केस अगर ये समझ में आता है तो ये रास्ते पे चलेंगे नहीं तो कोई किसी के चक्कर में फंस गए आ गए है ना ऐसा हो गया ज़्यादा देर नहीं चल पाएंगे समझ में आएगा तो रस्ते पर हम चलने वाले हाँ जी ये तर्क के बारे में एक समझना चाह रहा था प्रैक्टिकल जो लाइफ में कि जैसे मान लीजिए कोई मेरा काम है बिजनेस में जिसमें कि कुछ तर्क वाली चीजें होती है कुछ एक ईशू है जो कि सॉल्व uh, करना है पर मैंने देखा कि वो जो सामने वाला व्यक्ति है वो तर्क ही नहीं करना चाहता बैठना ही नहीं चाहता तो उस चीज का सॉल्यूशन कैसे होगा ये बड़ा मतलब कई बार एक uh, वो स्थिति द्वंद्व वाली स्थिति अंदर ही चालू हो जाती है वही देखिए ना एक छोटा उदाहरण मैं करते हूँ उससे सारी बात समझ में आएगी एक बिटिया रानी से हमारी मुलाकात हो गई गांव में अठारह बीस साल की लड़की पैसे के लिए काम नहीं करना है समाज में कुछ अच्छा करना है इसको देखकर उसकी याद आ गई क्या नाम बताया आवनी, आवनी। एक तो मैंने देखी थी भूतनी जैसी <laughs> दूसरी है है ना तो है। तो है। है? भी मिस भी एक हमारा बचपन से हम लोग जिस से बड़ा होते हैं ना उसमें एक भूतनी रहती है ना चुड़ेल भूतनी रहती है उसको अपन खोजते रहते हैं और सुन के कोई ना कोई चित्र बना लेते हैं उसका चलिए तो वो उसको ये समझ में आया कि समाज में कुछ देना है यार अच्छी चीज़ क्या अब कामना है खाली देने की वस्तु पता नहीं और बहुत ठीक से तर्क भी नहीं संतुष्ट हो रहे फिर भी चलते काम करने क्या काम करा ढूंढ ढाँढ के कहीं से लाए कि समाज में ये जो टोबेगो है टोबेगो से जो कैंसर हो रहा है ये बहुत बुरी बात है और मानव जाति बड़ी परेशान है है ना ऐसा मान के अजम्शन ले लिए बहुत सारे माना को समझे नहीं है सो मैंने अजमशन ले लिए तर्क ही खड़े नहीं करे ठीक से उत्तर भी नहीं पहुँच गए तंबाकू से मुक्त करने के लिए यहाँ पर डुपडुप डुबु बजाय भीड़ लगी हम बजाय खेड़ोगे देखो क्या हो रहा है तमाम पोस्टर वोस्टर ले आए कि देखो ये है वो है तम्बाकू में ये रहता है वो रहता है सुन रहे लोग <coughs> अब सुनने के बाद ये बना कि अब बताना चाहते है, हैं अल्टीमेटली कहीं पहुँचाना चाहते हैं कि तम्बाकू छोड़ो फोटो वोटो दिखाए देखो इतना भयानक कैंसर होता है अभी मैं यहाँ कैंसर हॉस्पिटल से आई थी सब फोटो वोटो गई गाल में कैंसर होता है इतना बड़ा गंदा था उसका फोटो काटना पड़ता है फिर ऐसा मुंह हो जाता है फिर गले में ये, फिर मर गया ये हो गया वो हो गया वो हो गया तमाम तरह के बातचीत होने के बाद उसने डेटा प्रेजेंट किया ना तर्क लगाते ना कि देखो ऐसा है कि जिस हॉस्पिटल में हम देख के आए तो <coughs> कैंसर के जितने रोगी थे उसमें 99% रोगी जो हैं, वो तमकू से हुए सब लोग हाँ। एक बुजुर्ग ज्यादा खड़े अब हमको लगता है पढ़े लिखे तर्क क्या लगाएंगे उसने बोला ये तो ठीक है ये बता कितने लोग तम्बाकू खाते और कितने कैंसर होता है अब लड़की को पसीना आने लग गया है।, है ना अब एक्चुअली डाटा देखेंगे तो एक दो परसेंट भी नहीं है जितने लोग तम्बाकू खाते हैं देखो भैया को मज़ा आ जाएगा अपनी बात सुनकर नहीं कि कुछ तो बचे जो लोग खाते हैं ना तो वो एक का डेटा भी नहीं जितने लोग तम्बाकू खाते हैं उनको कैंसर होने वाला एक भी नहीं आप लड़की क्या बताएं लॉजिक खत्म हो गया ना एकदम जमीन खिंच ली और लड़की ने फिर से ढूंढा देखो मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि परसेंट ही है और उसमें सामान बिक जाएगा ये हो जाएगा और मान लो ये सब करके भी ठीक नहीं होता मर जाओगे और दादा ने बोला जीना कौन चाहता है डब्बा पे करके निकलो यार ये कौन सा काम है तो भाई अपने पेरे तर्क संतुष्ट कर लो खुद के नहीं हुए दूसरे करने चलेंगे तो ये हाल होंगे है ना इसका मतलब है कि अभी ठीक से मानव को अध्ययन करना है अपना एक पहला एजेंडा खोलो ठीक और एजेंडा खोलने का मतलब क्या हुआ कि यहां से कामना से लेकर जुड़कर यहाँ से यहां तक यहाँ तक पहुंचना ये मिनिमम एजेंडा है इसके बाद अगली स्टेज में कोई अधिकार बनता है कि हम कुछ कह सकते हैं अभी क्या है समझाना सभी चाहते हैं सुनने वाला कोई नहीं बोलना सब चाहते हैं, है ना समझने वाला कोई नहीं कारण पता चलता है ना? दूसरा आदमी को ज्यादा पता लगता है छोड़ो यार तुम्हारे से क्या बात करना <laughs> क्योंकि आपको वो अपनी कामना से देखता है और खुद को खुद की कामना से जीना उसको आता नहीं है दूसरे को देखते समय पूरी कामनाओं को हम है ना उसपे प्रोजेक्ट करके देख लेते हैं कितना ब्यूटी है वो तो नहीं जी पा रहा उसको पता ही है लेकिन कम से कम आप तो जियो हाँ तो वो नहीं पाता है, तो क्या बात करें। हाँ मैं भी ऐसे हूँ तुम भी ऐसे चलो तो साथ में कुछ कर लेते ठीक बात अनुकरण के बाद अब क्या हुआ देखिए जब आगे बढ़ेंगे जब ये अनुसरण में कोई कामना थी है ना कामना के लिए था यहीं से स्टार्ट हो रहा है चाहत जिसको बोल रहे हैं उसी के अर्थ में सारा काम हो रहा है तो इस चाहत के अर्थ में अनुसरण अनुकरण करते हुए हमारे तर्क के संतुष्ट हुए और जो फल परिणाम आ रहे हैं जो कुछ भी फल परिणाम आ रहे हैं उससे क्या हमको समझ में आ गया ये अद्भुत बात है क्या समझ में आया तो पहला स्टेज ये बना दूसरा स्टेज ये अनुकरण बना मोटा तीसरा स्टेज क्या बना दीदी ये सब करते समय क्या हो गया ये सब में कौन से नियम काम कर रहे हैं उन नियम का अध्ययन हो गया क्या चीज हो गया नियम का हम अध्ययन कर पाए पहचान में आ आगे नियम इसी को कहा अनुशासन अनुशासन का आपका जो भी मीनिंग हो अभी ये मीनिंग समझ में आया सस्तित्ववादी विधि से अनुशासन का मतलब है है ना तर्क के साथ व्यवहार और व्यवहार में वो फल परिणाम से संपन्न हो पाना जो कि हम चाहते थे तो ये सब करने गए तो अपने को कोई नियम पकड़ मारा जैसे एक थोड़ी देर के लिए आपसे बात करें तो ब्रेड बना रही हो आप ठीक है ना तो पहले कहाँ शुरू किया आपने अनुसरण से बनी खाते हैं अनुसरण ही थे एक प्रकार का ठीक अब हम भी बनाएंगे तो अनुकरण में लगे कुछ तर्क लगाए क्यों बनाना भाई आज के ज़माने में जरूरत है या नहीं है जो हम समझ रहे उससे मिला हुआ है या नहीं हमको लगा ठीक है अनुकरण कर सकते हैं करने लगे कैसे बनाना है उधर पहुंचे जो हमारे साथ अधिक लोग बनाते थे उनके साथ बैठ के उसके साथ चले तो उन्होंने बोला ऐसा करो ऐसा करो ऐसा करो तो हमको पूरी ब्रेड के प्रक्रिया में अब आप में विश्वास आ रहा है कि मैं कुछ कर सकती हूँ क्यों उसके साथ अनुकरण करते हुए आपको कुछ नियमों का अध्ययन हो गया अब ये जो नियम का अध्ययन हुआ ये आपका आपका एक और मजबूत खूंटी हो गया फंडामेंटली अब क्या चीज़ चल रही है ना इसके बीच में वो ठीक से हम उसको पकड़ पा रहे हैं तो नियम का हमको ज्ञान हो गया जो सिर्फ शब्दों से नहीं होता नियम का ज्ञान जैसे साइकिल में एक बैलेंसिंग होती है साइकिल चला तो एक बैलेंसिंग होती है कि ना होती उसको सिर्फ शब्दों में बता दे सकते हैं? कुछ बता दे सकते हैं, सब कुछ बता दे सकता है ऐसा नहीं है ठीक लेकिन वहां तक आपको शब्दों तक शब्दों के सहारे आचरण के सहारे वहां तक ले जाया जा सकता है जहां तक आप साइकिल चलाने लग जाओ साइकिल चलाते हो तो एक्जैक्टली जिसको बैलेंसिंग क्या कहते हो आपको पता लग जाता है वो छोटा सा उदाहरण लिया है ना तो वो अनुकरण करते हुए अनुसरण मतलब हमने ये माना कि साइकिल चलाने वाला सुखी है क्या मजा आते होगा सुई उसको बहुत मजा आ रहे होंगे तभी हम सीखने जाएंगे वो बड़ा परेशान रहता होगा कौन सीखने जाएगा कौन सीखने जाएगा हमारे घर में हमारे पिताजी साइकिल चलाते हैं और बड़े परेशान देखे साइकिल को लेकर जिंदगी बेकार है एक मोटरसाइकिल नहीं खरीद पाए साइकिल के प्रति देखेंगे भी नहीं हम है ना ये कभी क्लिक हो जाए कहां से हमारे बराबर के बच्चे यदि चला रहे हैं और उनमें खुशहाली है तो हमको लगे इसमें सुख हो सकता है पापा की बात छोड़ के बच्चे के साथ चिपक ले दुख के लिए कोई कार्यक्रम हम करते ही नहीं तो इस विधि से क्या हुआ नियम का अध्ययन हो गया तो जीना कैसे हो गया अब अब नियम पूर्वक जीना साथ में जुड़ी रहे और वो मौलिक चाह से जुड़े हुए हैं लेकिन इसमें क्या हो रहा है हमारे में अधिकार बढ़ता जा रहा है अधिकार संपन्नता आ रही है चौथे मुद्दे पर कहा पहुंचे अब हम जैसे जीते हैं वैसे नियम ही हैं तो यहां तक हम क्या कर रहे हैं सतर्क हैं ये पूरी प्रक्रिया में क्या है हम हम सतर्क होकर चलते हैं जैसा जो श्रेष्ठ मानव है जैसा वो जीता बोलता करता हम भी वही करते हैं सतर्क है पूरा ध्यान बना रखे हुए फिर नियम पकड़ में आ गए नियम के साथ हम सतर्क हैं अभी तो आदमी वो पूरा भी हो गया उम्र खत्म हो ही जाती ना तो अब अब वहाँ दिक्कत नहीं है अगर रहते रहते अगर हमको नियम पकड़ में आ गए तो अभाव नहीं तो अब अब लेकिन फिर भी सतर्क हैं क्योंकि हर निर्णय को लेने में पूरे गाइडलाइन के साथ हम उसको निर्णय करते हैं ये सतर्कता की बात है साइकिल चलाते समय वो बैलेंसिंग को हम क्या करते हैं सतर्कता विधि चलाते हैं चलाते चलाते आगे चल के क्या हो जाता है सहजता आ जाती है सहजता आगे एक और डिग्री आ गया, आप बात भी करते रहते हैं और साइकिल भी चलती रहती है आप उतना कौशल नहीं चलाते हैं? है? सहजता हो गई अगली डिग्री में पहुंच गए स्वानुशासन इसको कहा स्वानुशासन ये नियम के साथ अनुशासन और अब एकदम सहजता के साथ अनुशासन उसको कहा है ना इसी को हम कह रहे हैं अनुभव ये बहुत दिनों से हम लोग अनुभव अनुभव की बात कर रहे हैं भाई उद्धव भाई तो अनुभव तक पहुंचने का रास्ता क्या हुआ अनुकरण से कम में कोई अनुभव की यात्रा नहीं हम सभी स्वानुशासन तो होना चाहते हैं ना तो स्वानुशासन होना चाहते हैं या हीरो बनना चाहते हैं ठीक है ना तो जो अनुशासन से गुजरेगा वो इसकी को स्वानुशासन की बात आती है एक छोटा उदाहरण ले लो जैसे मान लीजिए आप तबले बजाना चाहते हो थोड़ी देर के लिए तो क्या करते हो पहले यह मानना जरूरी है कि तबला बजाने में कोई दुख नहीं बैठे बैठे ऐसा करने में दुख नहीं होता मजा आ रहा है उनको देख के उनके हाव भाव भंगे मैं सब हमको भ्रम हो जो भी हो तभी जाके हम बजाने जाएंगे फिर उसके बाद क्या करेंगे उसका हमको अनुकरण करना पड़ेगा वो बोला धा बजाओ दस दिन तक धाई बजाओ अब आपका मन ही नहीं लग रहा है मेरे को ऐसा क्यों बोला गया दूसरे को तो धातु की धरकिट बजा रहा है हमारे को धा धा करा रहा है तो जब तक हमको डाउट हो रहा है उसके ऊपर तब तक हमारा मानने लगेगा पर अगर हमको दिखेगा नहीं कोई डाउट नहीं है अभी मुझे धाई सीखना है तभी धातर किट बजेगा ना तो चलेगा नहीं तो आधे लोग जितने तबले सीखने जाते हैं उसमें से कितने लोग सीखते हैं डाउट में लेते हैं उन्हें कहे तो कुछ सिखाता ही नहीं है अपने को तो वो चीज़ जिसमें बोलो वाह वाह उसद वाह कर पाए है ना पहले वो चाहिए कि लोग वाह उसताद करें हाँ वो बीच का प्रक्रिया आपने को जाना ही नहीं है ठीक है ना कैसे होने वाला काम कैसे होने वाला आप बताओ जब वो चले तो वो एक नियम बताते रहते आप देख सुनना कि ये नियम ऐसा ये कायदा ये बोल ये ठेका ठीक और आपको सिखाते जाते हैं और कोई दिन ऐसा वो सारे नियम कानून कायदे के ऊपर कुछ बजा के चले जाते हैं ये क्या हो गया भाई अरे बोले ये तो है आखिरी में तो ये सब हम कर सकते हैं ल के ये ठेके थे ये मात्रा थी अभी उसमें है ना कुछ और कर दिए सोलह मात्रा की जगह कुछ और घुसोड़ दिए वो क्रिएटिविटी कर पा कहां से कर लिया वो पहले वहां से गुजरे वो पूरा उसको मास्टर किए तब उसमें कुछ और एडिशन भी करते थे परंपरा में से जो कुछ मिला है ना उस परंपरा के साथ अनुसरण अनुकरण करते हुए अनुशासन विधि से स्वानुशासन तक पहुंचने के बाद हम क्या कर दे रहे उसको कंट्रीब्यूट करते हैं। उसमें कुछ ऐड ऑन करने के हमारे में ताकत आ गया आज लता जी कोई गाना गाते गाते समय उसमें कुछ ऐसा कर जाते हैं जो कि नियम में नहीं है लेकिन वो इतना सुंदर लग रहा है आप उसको ना भी नहीं कर सकते और कोई दुनिया का म्यूजिशियन बोले गलत ऐसा नहीं है, है ना तो वो स्वानुशासन की बात है ना तो क्या हुआ जैसा वो जी रहे हैं वही अब नियम बन गया मानव परम्परा में जितने नियम एक पीढ़ी तक समझ पाई उसका और फर्दर डिटेलिंग हो गया गलत नहीं हो गया और फर्दर डिटेलिंग कर गए तो इस प्रकार से परंपरा को समृद्ध करने की हमारे में ताकत आती चली एक्सप्लेनेशन और अधिक से अधिक अधिक से अधिक बढ़ जाते हैं और हम वो कंट्रीब्यूट कर पाते हैं तो ये दे पाते हैं देना सब चाहते हैं लेने की प्रक्रिया से गुजरे बिना आदमी देकर सुखी है हम कह रहे हैं जो देना चाहते हो देने की वस्तु समझ में आ जाए देने की तो उसके लिए होना जरूरी है और देने के लिए हो जाता है देने के लिए नहीं चलोगे तो होना नहीं है क्योंकि कार्यक्रम देने का है और ये सब भी यदि देने के लिए नहीं न्यायपूर्वक जीने के लिए धर्म पूर्वक जीने के लिए ये समझना होता है तो अगर उसके साथ हम चले चलना शुरू करते हैं तो बात पूरी हो सकती है ये बात समझ में आई तो ये बिल्कुल भी आस्थावादी कार्यक्रम नहीं है।, है ना और आस्थाएं इसमें समाई हुई है ऐसा भी नहीं कि इसमें आस्था नहीं है समाई हुई है मां के प्रति आस्था से शुरू करते हैं आप लोग यहाँ आए हो ये यह, ये मान के तो आए हो ना एक आस्था से कि भाई परिचय हो गया आप विकल्प में शायद कुछ और आगे की विस्तार से बात हो पाएगी हम सुन पाएंगे हम समझ पाएंगे है ना जाते समय क्या होता फिर पूछेंगे लेकिन आस्था से शुरू किया अगर इतनी भी आस्था नहीं होती तो कहें को शुरू करते हमको आस्थाओं से परहेज क्या है आस्था से विश्वास की यात्रा पकड़ के रखनी है क्या है यात्रा ये श्रेष्ठता की पहचान हुए बिना यहाँ तक आस्था है और यह, यह विश्वास की यात्रा है आस्थाओं तक हम अभी तक जिए हैं विश्वास घटित नहीं हो पा रहा है आस्था से विश्वास अध्ययन विधि से अनुकरण विधि से हम यहाँ तक पहुंच सकते हैं आस्था ही नहीं है तो हम काम नहीं कर पाएंगे माना जाता आस्थान्वित है इसीलिए आप देखोगे सारे तंबू भरे ही रहते हैं तंबू भरे होना कोई गलत चीज़ नहीं है मानव में आस्था है कि अभी तक ठीक से नहीं हो पाया तो शायद आगे ठीक हो जाएगा यहाँ नहीं हुआ तो वहाँ चले जाओ वहाँ नहीं आया तो वहाँ वो जाते रहते हैं वो गलती थोड़ी है उनकी क्योंकि मानव में कामना हमेशा रहती है वो बलवती होती जा रही वो कोई छुप जा रही है ऐसा नहीं है उसकी ताकत बढ़ती चली जा रही ओझल नहीं होती वो कि उम्र बढ़ने से वो चाहते हैं ओझिल हो गई ऐसा कुछ नहीं है ना आप जो जी पा हो जो चाहता आपने वो आप अपने बच्चों के लिए सोचते हो तो चाहते हैं ओझील नहीं होती हैं डूबती नहीं है हमेशा बनी रहती हैं है ना ये बात हमको समझ में आती है आस्थाएँ इसलिए हमेशा बनी रहती हैं और आशा आस्था के साथ आशा बनी रहती है आशाएँ नहीं बनेगी तो आदमी फांसी भी टंग जाएगा एक दिन भी एक मिनट भी अगर अगले क्षण के लिए आशा नहीं आदमी कहा जिएगा जी नहीं सकता है तो आशाएँ है, आस्थाएँ है, हैं इसका सम्मान हमको करना चाहिए इनका यही देन है आदर्शवाद का ये बहुत बड़ा देन है क्या देने कि ज्ञान नाम का शब्द से हमको परिचय कराए ज्ञान नाम की वस्तु स्पष्ट नहीं हुआ ज्ञान नाम का शब्द परमात्मा नाम का शब्द हमको उपलब्ध करा दिए परमात्मा नाम की वस्तु हमको स्पष्ट नहीं हुआ आत्मा मतलब स्पष्ट होने का मतलब तार्किक व्यवहारिक और तात्विक इस पे भी बात करेंगे तो वो इन तीनों लेवल पर स्पष्ट नहीं हुआ कि आत्मा मान के जी, जीने का मतलब क्या है, है ना तत्व रूप में आत्मा क्या है र्क रूप में आत्मा क्या है और व्यवहार में कैसा होता है आत्मा अगर मैं अपने को आत्मा मानता हूं तो उसको मतलब क्या है ठीक है नहीं बात तो आदर्शवाद आदर्शवाद हमको हाँ, हमको ये सब दिया है क्या दिया है आस्थाएं विज्ञानवाद तो नहीं दिया ये ठीक लेकिन विज्ञानवाद क्या दिया तर्क अब बढ़िया हो गया जी दोनों के प्रति धन्यवाद किसकी गलती निकालना आपने को किसी का गलती निकालने का कोई जरूरत नहीं इधर से आस्था मिला उधर से तर्क मिला बहुत बढ़िया हो गया आस्था के साथ तर्क को लगाते जाते हैं है न तो इस विधि से अगर कोई विचार पूरा होगा तभी जाके बात बनेगी जहाँ पर ही लगाना है जो जो जो स्थली है इसमें जिसके साथ आप आस्था भी तो रहे हो वो यदि अपने में पूरा है तो, तो काम आगे बढ़ेगा यदि वो अपने में धुरा है तो यात्रा वहीं की वहीं है नुकसान फिर भी कुछ नहीं है नुकसान तो फिर भी कुछ नहीं है क्योंकि कहीं नहीं कहीं तो आपको आस्था लगानी है पहले ईश्वर में लगाए वहाँ से वहाँ से खाली हाथ लौटे तो पैसे में लगा दिए पैसा जेब में भर गया लेकिन मन नहीं भरा फिर खाली हाथ रह गए जेब में भर गई घर भर गया बैंक भर गई आदमी नहीं भर पाया अंदर से खाली खाली तो वहाँ से खाली हाथ लौटे आप कहाँ जाए कॉम्बिनेशन किया तो भी नहीं हुआ आप कहाँ जाए तो इसका मतलब अभी भी आशा तो बची हुई है हाँ जी कुछ पूछ रहे थे जी हाँ एक इनका नंबर भैया का पहले जी बताइए भैया भी। भैया मेरा प्रश्न ये है कि जब व्यक्ति की मौलिक चाहत मानव की मौलिक चाहत बिल्कुल स्पष्ट है और बचपन से स्पष्ट होती है कहीं अंतरंग में तो इतने जो खेमों में वो बहक क्यों जाता है मतलब क्यों सही डिसीजन वो नहीं ले पाता कि जहाँ भी उसको क्योंकि हर जगह तर्क है और तर्क के सामने वो निरत्तर हो के उसमें बह जाता है जा, जहाँ भी जाता है वो और अभी रिसेंटली एक, एक संयोग ऐसा हुआ जैसे मैं एक हेल्थ कैंप लगाता हूँ उसमें छह डॉक्टर्स आए प्राग चिकित्सा बिना मेडिसिन के हेल्थ कैंप था एक सर्जन थे एक एनेस्थिस थे एक फिजिशियन थे एक जनरल सर्जन थे और सब इस बात को सबने स्वीकार किया आए क्यों कि उन्होंने देखा कि मेडिसन कोई काम नहीं कर रही है और खुद उनको बीमारियाँ हुई और मेडिसिन छोड़ के उन्होंने ठीक किया अपने आप को तो मतलब ज़िंदगी में 40 साल प्रैक्टिस करने के बाद उन्होंने एमबीबीएस किया एमडी किया सारे एमडी और एमएस थे वहाँ पर तो ये जो रियलाइजेशन हुआ 60 साल के बाद या 50 साल के बाद तो बड़ा ख़तरनाक है कि सब तर्क के बेसिस पे आपने पूरी ज़िंदगी बिता दी और एक सही निर्णय आप नहीं कर पाए तो कहाँ गड़ पड़े जबकि मूल में आपकी चाहत स्पष्ट है सब चीज़ें ठीक हैं कोई देखिए तो उसमें दो ही तरह के उदाहरण है तो बड़ा खतरे वाली चीजें ठीक बात इसमें क्या ध्यान रखने की बात है उसमें दोनों तरह के उदाहरण है कि ऐसा ऐसा हुआ और एलोपैथी डॉक्टर थे फिर उनको बीमारी हो गई फिर उन्होंने पता लगा कि नेचुरोपैथी उसे ठीक ठीक हो गए ऐसे उदाहरण है ऐसे उदाहरण है बड़े बड़े नेचुरोपैथिस्ट रहे आखिर समय में एलोपैथी का अस्पताल लेके गए है ना तो ऐसा भी उदाहरण है इससे कोई सही गलत को हम पहचान नहीं पाएंगे पेथी कोई सही नहीं कोई गलत नहीं है ना उस पर अपन अलग से बात करेंगे पेथी वाले मुद्दे पे अलग से बात करेंगे था था था था था था। मैं आ रहा हूँ उस पर आ रहा हूँ हाँ खेमे भी हैं है, उसका मुद्दा क्या है पहले ठीक बात पहले एक मुद्दा जो भी आदमी कहीं कहीं आस्थानवित होता है उसमें गलती है क्या मैं बोला ऐसा नहीं है पहले इसको स्पष्ट कर लो आदमी आशा के साथ कही कहीं ना कहीं आस्थाओं को बनाएगा ही बनाएगा आदमी को आदमी के प्रति आस्था नहीं होगी तो ईश्वर के प्रति बनाएगा नहीं तो धन के प्रति बनाएगा नहीं तो पत्थर के प्रति बनाएगा नहीं तो गाय के प्रति बनाएगा कहीं ना कहीं उसको बनानी ही पड़ेगी तो आदमी में आस्था होना अच्छी बात है या गलत बात है ठीक अब आया मुद्दा कि वो आस्था को लेके कहीं पहुंचा एक बड़ा सा बोर्ड लगा हुआ है मानव चेतना विकास केंद्र हो गया भाई अपना आस्था लेके अब ये जो लोग हैं जीवन विद्या वाले है ना अपनी बात करें दूसरे क्यों करें यदि उन आस्थाओं को विश्वास में परिवर्तित करने की योग्यता नहीं है मेरे में तो हमारे साथ आए हुए लोग, लोगों की तरफ से गलती नहीं हुई अयोग्यता किसकी है माँ मेरी है है ना तो आस्था गलत नहीं है जिनके प्रति आस्था है यदि वो जगह पूरी नहीं है तो वो आस्था से विश्वास की यात्रा हो नहीं सकती तो माना जाती में आस्था होना अभी तक हम मानव जाति को नजरिया क्या था विकल्प आ गया उसका माना जाती को हम क्या मानते हैं ये बड़े आस्था लोग हैं और ये बड़े ब्लाइंड फॉलोवर टाइप के लोग होते हैं और ये कहीं भी जाके बैठे रहते हैं कितनी जगह इनके साथ धोखा होता है एक पंडाल छोड़कर दूसरे पंडाल में चले जाते हैं ये सुधरते नहीं है इनको तर्क शक्ति बढ़ाओ ऐसा नहीं है आस्थाएं होना स्वाभाविक है जिनके प्रति आस्था है वो स्थलियां अपने आप में पूरी नहीं है दुख यहां से है दिक्कत यहां से अब, अब, अब, आपके लिए क्या इसमें टेक होम हो गया टेक होम जरूर पकड़िए तो अब इस लफड़े में पड़ने के बजाय इसको बहुत ठीक जागृति पूर्वक हम पहचान सकते हैं जागृति पूर्वक कैसे पहचान सकते हैं पुनः हुई बात आपके अंदर एक मौलिक चाहत है अभी तो वो भी पता नहीं चल रहा क्या है मेरी चाहत नेचुरोपैथी को आगे बढ़ाने की है मेरी चाहत हिंदू धर्म को आगे बढ़ाने की है ऐसा हमको लगता है मैं बोलता हूँ कार्यक्रम मिल गया आपको आपने एक कार्यक्रम तक बना लिया कि मेरी जिंदगी में चाहत तो अपनी उपयोगिता को साबित करने की है फंडामेंटली तो वो थी लेकिन इसका भाषाकरण हो गया नेचुरोपैथी किसी का भाषाकरण हो गया एलोपैथी में एकदम फाइन नेनो सर्जरी करना और आगे करना किसी का भाषाकरण हो गया प्रोग्राम बन गया कि उसको पेड़ लगाना है ना ये प्रोग्राम्स हैं इन प्रोग्राम्स को थोड़ी साइड में रखो जब हम प्रोग्रामों की तुलना करने लग जाएंगे फंस जाएंगे तो वापस रीसेट करते हैं अपने लिए स्पष्ट करते हैं कि पहला मुद्दा है मेरी कामना और कामनाओं को ठीक से भाषा और भाषा में अर्थ कि वाकई में क्या कामना है मेरी उपयोगिता प्रमाणित तो यह कामना ना कि नेचुरोपैथी आगे बढ़े ठीक हमारी वो कोई कामना नहीं है ये नेचुरोपैथी एलोपैथी हमने नाम दे रखे है ना इनको ठीक से समझे तो यहां से अगर चलते हैं तो फिर वही बात बनेगी कामना, कामना के स्वरूप आज के बाद जितने लोग यहां बैठे हैं अपने आप को धोखे से मुक्त रख सकते हैं आज के बाद अभी के बाद अगर एक बात समझ में आ जाए आप सम्मान पूर्वक जीना चाहते हो सम्मान के आगे हम बात करेंगे विश्वास पूर्वक जीना चाहते हो स्नेहपूर्वक जीना चाहते हो समृद्धि पूर्वक जीना चाहते हो ऐसा जीने का मतलब क्या होता है ये समझ में आ जाए तो आज के बाद आपको कोई धोखा दे ही नहीं सकता है हमारी अपनी अयोग्यता से धोखा होता है लोगों में योग्यता आ जाए वो भी हम चाहते हैं लेकिन पहले शुरुआत अपने से करें है ना आज के बाद आपके पास सेल्फ गाइडेड हो गए हो सकते हैं आप कि कहा मुझे जाना है कौन सी स्थली मुझे पहुंचना है ठीक फिर इस रोशनी में आप सबको देख सकते हैं सबको देखना बनता है छोड़ नहीं दे किसी को उसमें से कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ, नहीं, कुछ नहीं, अच्छा लोग ही होंगे जैसे किसी ने कहा था कि, वो ने कहा, कहा बेटे लाल वाले कि बिल्कुल सही बात है लेकिन यदि मानव में श्रेष्ठता का क्या मतलब होता है अगर ये समझ में नहीं आएगा तो चोर डाकू में भी श्रेष्ठता दिखने लगेगी तो दो तरह के लोग हैं सब में गाली देना वो एक तरीके से दिक्कत में है सबको ठीक मानना सब कुछ ठीक ठीक मानना वो भी दिक्कत में है दोनों आदर्शवादी हो गया है ना आप सच्चाई में क्या एक्चुअली ठीक क्या है उसको पहले पकड़ लो ठीक को कहाँ से लाऊं बाजार से मिलता है क्या चाहत क्या है और चाहत के स्वरूप में जीने का कार्यक्रम क्या है यहाँ तक पहुँचा एंड टू एंड उसके बाद अब इसके कार्यक्रम में क्या क्या चीजें फिट इन हो सकती है जो जो भी फिट इन हो सकती है वो सभी ठीक है अब आयुर्वेद में से भी कुछ ले सकते हैं एलोपैथ में से भी कुछ ले सकते हैं प्राकृतिक चिकित्सा से भी कुछ काम हो सकता है आयुर्वेद में है ना कुछ आहार के साथ जब आहार काम नहीं करता तो औषधि चाहिए होती है ठीक उपवास काम नहीं करता है कभी कभी ऐसा ही होता है तो भी कुछ चाहिए और बच्चा उपवास करेगा ऐसा नहीं उसको बुखार जाएगा बोलो उपवास पर ले जाए औषधि दो ठीक करो नहीं करो वो व्यवहारिक नहीं है तो और पता लगा एलोपैथी में बहुत सारी अच्छी चीज़ें जिसमें हम डायग्नोस करते हैं कुछ ऑपरेशन करते हैं कुछ कभी कभी ऐसी बीमारियां हैं जो उससे ठीक ही नहीं हो पा रही हमको आदमी को मरना छोड़ देना है कि पेथ ऊपर आदमी मर जाए आदमी जिंदा रहे उसके लिए समग्र चिकित्सा तो ये निकल गया है कि आप सब में सब में कुछ कितना अच्छा है उसको हम ठीक ठीक पहचान कर सकते हैं और उसको ठीक ठीक अपनी जिंदगी के साथ जोड़ सकते हैं इसका नाम है अच्छाई को देखना है उसके लिए पूर्ण अच्छा क्या होता है सच्चा क्या होता है सौ सही समझ में आने के बाद ही हर एक जो सहीपन का जो भाग है आप में कितना आप में कितना आप में कितना वो सबका मूल्यांकन करने की योग्यता आ जाती है है ना अगर नीचे से चलेंगे तो कभी नहीं आने वाली पहले एक पूर्ण सही को समझ सकते हैं एक श्रेष्ठता को हम पहचान सकते हैं उस वो रेफरेंस बन गया उसके आधार पर अब ये भाई में कितना अच्छा है आप में कुछ अच्छा है उसको हम देख सकते हैं पहचान सकते हैं और वहां से एक बढ़िया सुंदरतम तरीके से हम आगे चल सकते हैं ठीक है ये बात ढूंढिए मुझे तो मिल गया था मेरी गाड़ी चल गई अब आप ढूंढिए मैं तो यहाँ दे रहा हूँ कुछ कह रहे हैं भाई है ये वाला जो चार्ट आपने बनाया भैया जी इसमें दो तीन प्रश्न है एक साथ हाँ, ही बोल अभी बोल कर लेते हैं फिर आपका खाना आपका इंतजार कर रहा है जी तो दोनों तीनों प्रश्न तो कितनी अच्छी भाषा आपका खाना आपका इंतजार कर रहे हैं ऐसा <laughs> होता नहीं ना आप पैसे कई लोग इंतजार कर रहे हैं जी बताओ आ, जो आपने अनुसरण बताया था ये क्या केवल बच्चों में ही होता है जैसे हम अब बड़े हो गए हाँ तो दीदी ये अब होता नहीं है अब आप जो स्टार्ट करो बहुत अच्छा प्रश्न है क्या नाम है आपका मीनाक्षी बहुत बढ़िया आगे बढ़ गये आप तो जो आपका स्टार्टिंग है वो से हो सकता है ये नेचुरल एक प्राकृतिक घटना उसके बाद होगा नहीं दस बारह साल की उम्र में आदमी अनुकरण में लगता है अभी आप प्रयास करेंगे तो इस स्टेप से गुजरने के बाद अनुकरण में आ सकते हैं मेहनत करना पड़ेगा आपको ठीक और अधिक उम्र के बाद अब अनुकरण करना ही कठिन है उधर मुझे इशारा तो करो यार बाजू वाले जल्दी इशारा करते हैं। <laughs> उसके लिए भी फार्मूला ऐसा नहीं है तो यह समझ में आया कि शिक्षा विधि से अनुकरण अध्ययन विधि से अनुकरण एक बुजुर्ग की स्थिति में आदमी अनुकरण करें कर नहीं सकता ऐसा नहीं है उसकी उस ताकत तो अच्छे शक्ति सब में बराबर ही है कर ही सकता है सहज है या नहीं वो वाली बात है है ना सर्वाधिक हमने देखा अनुकरण दस बारह साल के बच्चों के साथ सर्वाधिक अनुकरण की बात दिखाई देती है हंड्रेड परसेंट रिजल्ट आते हैं ठीक हंड्रेड परसेंट तो आप सब पे हमारा ध्यान है ही लेकिन इसलिए नहीं कि आप कुछ करोगे क्योंकि आपके हाथ में कुछ कुछ है ब्लाइंड कोई चीज नहीं होती फेद भी और ब्लाइंड हो <laughs> अरे महाराज उसको देख ब्लाइंड कहां से हो गया सुनो तो एक, एक तो, तो ब्लाइंड थोड़ी है मैं देखा आपको करते हुए अरे सुनो उसमें ब्लाइंड कहां से हो गया आंख होगा तभी तो दिखा क्या आप ऐसा किए हम भी ऐसा कर दिए तो ब्लाइंड गांव हो गया हमने आपको सुना तो है ना देखा है देखिए यह समझ लीजिए अनुसरण की एक आयु होती है उसके बाद अनुसरण होता नहीं है नेचुरल है कोई बोले दस बारह साल के बाद भी आदमी अनुसरण करे बहुत डिफिकल्ट है करते होंगे लोग मुझे पना नहीं करते होंगे यहां पर कह रहे हैं कि अनुकरण का मतलब तर्क की संतुष्टि के साथ ब्लाइंड फायद कुछ नहीं होता बच्चा माँ को अच्छा मानता है ये उसमें अच्छा मानने की बात कोई ब्लाइंड है क्या उसको लगता है कि माँ माँ मा में उससे अधिक योग्यताएं हैं तो माँ में उससे अधिक योग्यताएं इसलिए उसको जैसा वो करती है वैसा करता है ब्लाइंड थोड़ी वो देखता है तभी तो कर जो देखता है वही करता है जो सुनता है वही बोलता है ब्लाइंड नहीं है आप उसमें समझने की ताकत शुरू हुई समझने का मुद्दा शुरू हुआ आप शायद कह रहे कि समझने के बाद, तो शब्द के रूप में हो सकता है समझने आता है तो प्रश्न करता है बच्चा मां से प्रश्न करता है समझने के बिल्कुल अनुसरण बहुत मे सहमत आप सभी एज में होता होगा मुझे पता नहीं आप देखिएगा हाँ हाँ। आस्था हो सकता है लेकिन देखना पड़ेगा कि एक आयु में जाने के बाद यदि तर्क कुछ तो खड़ा हो रहा है और उसको कुछ तो उत्तर चाहिए बिना उत्तर के कौन आदमी अभी एक महीने का उपास करेगा तो कोई ना कोई उत्तर तो दे ही देते हैं कि है तुमको ये हो जाएगा वो हो जाएगा बिना तर्क के आदमी एक उम्र के बाद नहीं चलेगा ठीक है ना वो इतना ही है कि वो ज्यादा को बढ़ा नहीं रहा है चलो मान लेके चलो उन्होंने कहा है तो भैया ये इससे ये होता है फिर बाद में फिर पूछेगा नहीं, उसको बाद में जैसे बाद वो तो देखा वो तो वो वो तो सब अरे भाई मेरे वो यहां नहीं थे वो तो यहां थे दिखाए